सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवतपुन ईश्वर गुररात्मे देहाय दक्षिणा व्यादेहाय नमः ओम शांति शांति शांति, शांति।

उपनिषद ज्ञान यज्ञ में प्रातः काल चांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद के अंतर्गत है इसका अष्टम अध्याय प्रारंभ हुआ था प्रथम खंड है, द्वितीय खंड हो गया है द्वितीय खंड हो गया था तृतीय खंड है।

ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये ब्र, हार्द्य ब्रह्म की उपासना से इसमें सत्य संकल्प आदि गुण कहे गए इसे उसकी उपासना करने पर ब्रह्मलोक में जो कुछ प्रा, इच्छा करते हैं सब प्राप्त हो जाता है सत्य संकल्प हृदय ब्रह्म हार्द्य ब्रह्म एक ही है

उसी में ही सब कुछ आश्रित है हृदय में एक देश में उसकी अभिव्यक्ति होती सर्वव्यापक है तो हृदय में भी है तो उसकी उपासना अज्ञानी के कारण सब कुछ हृदय ब्रह्म हार्द्य ब्रह्म में है तो अज्ञानी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार निधि क्षेत्र के अंदर है

हिरण्य निधि नहीं जानने वाले प्राप्त नहीं करते हैं दुखी रहते हैं इसी प्रकार जो इसको जान लेते हैं तब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सब कुछ काम्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है जितने काम्य वस्तु है वो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है तो उसकी ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो गई

स व ऐसा आत्मा हृदय तस्तुत तस्माद् तस्मा हृदय अहरहर्वा एवं विदर्गमलोक तो में स वसा आत्मा हृदय आत्मा शुद्ध हे हृदय में हे पहले कहा गया है प्रसिद्ध है तदव नि उसका निर्वचन होता है

हृदय अयम अयमात्मा हृदय हृदय अय इति हृदय अयम ये निर्वचन है हृदय अयम से हृदय और अय मिलकर के हृदय हो गया तस्माद हृदय हृदय अय हृदय सप्तमें अंत है आगे अयम है दोनों मिलकर हृदय हो गया अहर अहर वे एवं भीति स्वर्गम लोकमेति एवं भीति जानने वाला

सर्गम लोकम वही ब्रह्म लोक है उसको प्राप्त करता है यद्यपि सुश्रुति अवस्था में ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब हार्द्य ब्रह्म को प्राप्त करता ही है सदा सम्य तथा सम्पन्न श्रुति में कहा गया तो भी यही विशेष है जानने वाला जानता है कि मैं ब्रह्मों को प्राप्त करता हूँ और अज्ञानी नहीं जानता है जानने से ही

उसका आनंद सब काम में प्राप्त होता है कृतकृत होता है अज्ञानी स्वर्गलोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करने करता है सुश्रुति अवस्था में तो भी नहीं जानता है इतने में भेद है जिस प्रकार ज्ञान हो अथवा नहीं हो सब ब्रह्म ही है जो जान लेता है अज्ञान निवृत्त होने पर अविद्या काम कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है नहीं जानने वाला बंधन में स्थित तो है अज्ञान के कारण

अथ यसादस्म शरीर समुत्थ परम ज्योतिपसंप्य स्वूपेनाषत येसत्मे होवा चेतदमृतम अभय ब्रह्मेती तहत ब्रह्मणो नाम सत्यमीति यसाद

सम्प्र सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन सम्प्रसाद सुश्रुति अवस्था है तदपिमान सुश्रुति अवस्था में स्थित समान है सब कुछ प्राप्त करते हैं तो भी यह जो सम्प्रसाद कह कर के जो एवं भी स्वर्गम लोके एमती कहा गया ज्ञानी उसको लेना सम्प्रसाद अस्मा शरीर समुत्था शरीर से उत्थान उठना घोषणा नहीं है

शरीर में अहम बुद्धि है अज्ञान अवस्था में उसको छोड़ देना यही उत्थाय उत्थाना शरीर को छोड़ देना शरीर से उठ जाना का अर्थ है शरीर में अहम बुद्धि का परित्याग कर लेना जैसे कहीं बैठे उठ जाना इसी प्रकार शरीर से को उठ जाएगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि समुत्थाय आगे स्वयं रूप अभिनिष्पद्यते अभिनिष्पे स्वरूप प्राप्ति के लिए उत्थान की आवश्यकता नहीं है इसलिए

अन्य में जो अहमबुद्धि है देहादि में उसका त्याग ही समुत्थान अस्मा शरीर समुत्थाय शरीर से उत्थान करके अहमबुद्धि का त्याग करके परम ज्योति रूप स्वयन रूपेण अभिष्प्य थे स्वयं रूपेण परम ज्योति परमात्मा स्वरूप ब्रह्म है ज्योति स्वयं प्रकाश है अह देहादि में छोड़ करके

तद्रूप होकर के तद्रूप हो जाता है स्वयन रूपेण अभिनष्पद्य जो स्वकीय स्वरूप है अपना स्वरूप है उससे ही यद्यपि पहले वही अपना स्वरूप था अज्ञाने के कारण देह कोई भी अहम में ऐसा मान करके देह में अहम बुद्धि करके था देह में अहम बुद्धि छोड़ करके स्वरूप में संपन्न हो गया तो ब्रह्मस्वरूप हो गया

स्वरूपेण अभिनष्पद्यते अपने स्वरूप से स्थित हो जाता है ऐसा आत्मयुवाच जो ज्योतिष स्वरूप को प्राप्त करता है ज्ञानी वो उसी को ही आत्मा कहते जो ब्रह्मस्वरूप है वही आत्मा ही हुआ एतद ये हुआच और ये तद अमृतम ये अविनाशी है अमरण धर्म वाला है अभयम भय रहित तत्व ब्रह्म है क्योंकि द्वितीय रहन पर भय होता है

भूमा तत्व है द्वितीय भावात वही अभय है यही ब्रह्म है ऐसा आत्मे होबा से कह करके ये तद ब्रह्म आत्मा वही ब्रह्म है जो स्वरूप है वही आत्मा है वही ब्रह्म है स्वरूप कर्ण से कर कोई अलग नहीं आत्मा है और आत्मा कोई अलग नहीं ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही आत्मा है वही स्वरूप है प्राप्त होकर के अमृत अवय हो जाता है

तस्य वित्य ब्राह्मण नाम उसी ब्रह्म का नाम सत्यमिथि नाम कहते सत्यम इसी सत्य ब्रह्म की उपासना करने के लिए तत्सत्यम सातमा तत्वमसी नव बार श्वेत को उपदेश किया गया था वही सत्यम इसका नाम है <coughs> ब्रह्म का जो नाम सत्य

एक तरह सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वहाँ केवल नाम नहीं ब्रह्म वास्तव सत्य कहा गया था यहाँ ब्रह्म का नाम कहते सत्यम सत्यम जो नाम में अक्षर है स त यत्यम नाम अक्षर के विषय में कहते हैं जिसके नाम अक्षर इतने महान है नाम इतने हैं जिस नाम वाला जो ब्रह्म हो, उसके लिए क्या कहना है

तानि यमिति व एताीण अक्षरा सतयदमृतम अथ यति तन्मर्त्यम अथ यदि उभे यछति यदन उभे यछति तस्मदर्वाम विर्गम लोग कमे हाँ तीन अक्षरा ये अक्षर सत्यमेह

तीन के से सा, ती यमिति एक स आगे ति और यम ती में जो ईकार है उच्चारण के लिए इसको अनुबंध कहते तकार लेना एक स एक तकार और यम तीन में से तद्यत यत स सत सत कहीं कहीं सत में तकार भी अनुबंध है

सत्यम बने के लिए सत्यम दो तकार हो तो सत आ जाएगा तद सत तद अमृतम स हो गया अमृत सत्य तकार के साथ हो तो सत अमृतम हो गया उसके बाद अथय ती जो ती है वो ती में तकार लेना के केवल इकार उच्चारने के लिए तन्मर्त्यम मर्ण धर्म वाला है सद हो गया अमृत तकार हो गया मर्ण धर्म वाला मृत्यम उसके बाद रह गया यम

अर्थ यद यम यम कहने पर स और त दोनों उसमें प्रविष्ट जैसे हो जाते हैं उसे अंतर्भुत तो हो जाते हैं तेन उभय अक्षति दोनों को ग्रहण कर लेता है नियमन कर देता है अच्छी कर तो नियमन कर लेता है <coughs> सत्यम यम जब कहेंगे दोनों का उसमें अंतर्भुत तो हो जाता प्रविष्ट जैसे हो गया नियमित तो होगी यद अन उभय

अनैन यम इस अक्षर के द्वारा सरुति सत अमृत और मृत्य दोनों को ही नियमन करता है तस्माद यम उसका यम हो क्योंकि नियमन करता है यम धातु है है नियमन करने से यम हो गया अहर अहर वे एवं स्वर्गम लोकी एति इसी प्रकार जो उपासना करता है प्रतिदिन स्वर्ग ब्रह्म लोक को

जाता है प्राप्त करता है सुसिदा में अथ आत्मा सेतुर्धतिरषा लोकाना असमभेदा नही सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृत न दुष्कृत सर्वे पाप्मा निवर्तनते अत पाप्मा ये सब्रह्म लोक अथ आत्मा स्वरूप आत्मा

स सेतु हो सेतु के समान धर्ण धारण करने वाला सेतु जैसे बंध है धारण करने वाला जलों को इस प्रकार धारण करने वाला है सेतु के समान है वो तो सेतु के जल धारण करते यहाँ ऐसा लोका नाम असंभेदा लोकों, लोकों का धारण करता है लोगों का संभेद मिश्रण असंभेद नहीं हो मिश्रण नहीं हो मर्यादा के अंदर रहे

इनकी असम्भेद के लिए यह आत्मा सेतु है जितने लोग है भोर हुआ स्वाद लोग हैं प्राणियों के कर्म फलों के भी लोग कहते हैं उनका असंभेद आय अभिदारणाए अविनाश आया इस अर्थ किया परस्पर मिलकर कर के संकीर्ण हो जाए नष्ट हो जाए ऐसा नहीं सब मर्यादा में रहे प्राणियों के कर्म फल ठीक समय पर मिले भूर हुआ से भी अपने स्थिर रहे ये सबका

मेलन न नहीं हो विदान नहीं हो पृथ पृथ नहीं हो इनकी मर्यादा से मैं रखने के लिए आत्मा सेतु है एक तम सेतु अहोरात्र न तरत अहंश्च रात्रिश्च अहोरात्र दोनों दिन रात्र इसको प्राप्त नहीं होते न तरत का न प्राप्त होते हैं यहाँ तरने का अर्थ नहीं पार होना प्राप्त नहीं होते दिन रात मिल करके

सब को परिच्छेद काल है काल दिन रात दिन रात ऐसे होकर के पक्ष मास वर्ष होकर के काल परिच्छिन सब वस्तु है किंतु यहाँ दिन रात की प्राप्ति नहीं होती उसको परिच्छेद नहीं कर पाते दिन रात उसमें काल परिच्छेद नहीं करने से काल परिचिन नहीं है दिन रात उसमें नहीं काल परिच्छन नहीं काल परिच्छन से भिन्न है नित्य है न जरा <Palace recognise> <hah>

न मृत्युर न शोकों न दुष्कृतम न जरा अवस्था की प्राप्ति नहीं होती मृत्यु उसको प्राप्त नहीं करता शोक नहीं सुकृत नहीं दुष्कृत नहीं पुण्य पाप का भी संबंध नहीं है सर्वे मानो अतो निवर्तन थे सारे पाप उससे निवृत्त हो जाते हैं पाप पुण्य रहित शुद्ध है अपहत पापमा ये ये क्यों क्यों अपहत पापमा पाप से रहित शुद्ध अत्यंत शुद्ध है, है ब्रह्म

ब्रह्मलोक मे ब्रह्म एवं ब्रह्मलोक ब्रह्मे पापरहित शुद्ध हे तस्मा सेर्वान्ध सन्नो बिदसन विद्दोपता सन्पता तस्मा सेर्थ भी नक्त अहरेवा भीनप्यते सकत विभा तो ये वेश ब्रह्मलोक

ये पाप रहित तो होने से शुद्ध होने से एतम तम सेतुम इसी सेतु आत्मा को प्राप्त करके जब ज्ञान हो जाता है तो स्थित हो जाते हैं निष्ठा होती स्थिर हो जाते हैं अंध सन अनंध होती पहले देह रहते समय अंध है किन्तु आगे अंध नहीं अनंध है दिद्धसन सन विद्धता किसी से शर के द्वारा

शस्त्र से आगे अबिध होता है उपतापि सन अनुपतापि होता है रोगी उपतापी रोगी होते हुए आगे देहन समाप्त होता है अनुपतापी निरोग हो जाता है तस्माद एक सेतुन तिर भी इसी सेतु को तिरत्वाकर प्राप्य प्राप्त करके नक्तम ऑहरे व्य नक्तम जो अंधकार रात्रि भी है उसमें देन ही हो जाता है अंधकार कुछ रहता नहीं

क्योंकि ज्योतिष स्वरूप आत्मस्वरूप ये प्रकाश स्वयं प्रकाश है इसलिए अहर्व दिन जैसे हमेशा ही प्रकाश रूप हो जाता है विद्वान के लिए सकृत विवाह तो हे वैस एक बार प्रकाश हो गया तो हमेशा प्रकाश ही रहता है स्वयं ब्रह्म रूप स्वयं प्रकाश रूप है ब्रह्म ही लोक आनंद प्रकाश रूप ही ये स्वयं प्रकाशमान है तदय एवे तम ब्रह्मलोक ब्रह्मचरिणा

तेषाएस ब्रह्म लोकसु ते लोकेश कामचारो ब्रह्म ही लोक है ब्रह्मचरिण अनुविन्दति ब्रह्मचर्य के अनुकात शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ब्रह्मचर्य साधन है स्त्री विषय तृष्णा का त्याग उसके बाद अनुविन्दति का शास्त्र आचार्य उपदेश ग्रहण करके फिर साक्षात्कार करते हैं

तेषा एव ऐसा ब्रह्म उनको ही ये ब्रह्म प्राप्त होता है साधन संपन्न जो है तेषा सर्वेश लोके कामचार होती सब लोक में यथेष्ट कामचारण सब लोक का फल उनको प्राप्त हो जाता है ये आत्म प्राप्ति के लिए परम साधन ब्रह्मचर्य उसके लिए विधान करने के लिए कहा जो आत्मे की प्राप्ति हो जाती है तो सारे लोग उसको प्राप्त हो गया सब कुछ प्राप्त हो गया क्योंकि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं

तो आत्मा की स्तुति की गई सेतु कह करके ब्रह्म लोग कह करके तो ज्ञान के सहकारी साधन ब्रह्मचर्य है विधान करने के लिए अभी ब्रह्मचर्य एक बड़ा साधन है उसका विधान करने के लिए और उसको यज्ञ आदि कह करके उसकी स्तुति करते हैं <coughs> ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए तो ब्रह्मचर्य है

गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य होता है तो कुछ ऋतु से अतिरिक्त समय के भिन्न समय में कुछ तिथि दिवा आदि को वर्जन करके एकादशी पुण्य आदि कुछ वर्जन करके समय पर जो कर स्त्री सहवास करते हैं वो भी उनके लिए ब्रह्मचर्य होता है अतः यद या, यज्ञ इत्याचते ब्रह्मचर्य में वह तद ब्रह्मचर्य हे वो ज्ञाता तम तो विंदत्यथ

यदि यदिष्ट आचिकते तद्ब्रह्मचर्ण हे इष्ट आत्मांदते अथ यद यज्ञ आचिकते ब्रह्मचर्य में वह तत् जो कहते हो हैं ही ब्रह्मचर्य यज्ञों को ब्रह्मचर्य कहकर उसकी स्तुति करते हैं तद्ब्रह्मचर्य है योगता ब्रह्मचर्य योग ज्ञाता योग ज्ञाता यज्ञ बन गया

यो य और ज्ञान धातु ज्ञान मिलकर यज्ञ बने गया तम बिंदते ज्ञान जानकर उसको प्राप्त करते हैं यो ज्ञानता इसलिए यज्ञ हो गया ब्रह्मचर्य यज्ञ ही है अर्थात तो जो यज्ञ ब्रह्मचर्य ही मुख्य है अर्थात यदि इष्टमी ति आशिक्षित यहाँ बीच में ब्रह्मचर्य में तद ऐसा है कि पा था यदि इष्टमी ति मंत्र में आ तद ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य में तदे तो न इष्टमी आचेक्षते ब्रह्मचर्य में तदा है यदिष्ट आचक्षते ब्रह्मचर्य में नहीं है, वह तद ब्रह्मचर्य

आत्मान अंद ब्रह्मचर्य हिमान अनुविंदते कृपने अग्निहोत्र

अग्निहोत्रण तपस्त वेदान चालुपालनम आतिथ्यम वैष्णदेव ची दीये थे वैष्णदेव जो इष्टकर्मक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य साधन से ही एव इष्टवा इष्वा साधन से ही ईश्वर का ईश्वर की पूजा करके अथवा इष्वाकाथ ऐसा आत्म विषय इच्छा करके इष्ट काच्छा करके

ऐसा का आत्मविषय की इच्छा करके अथवा यजधातु से भी इष्ट हो जाएगा पूजा ईश्वर की पूजा करके अनुबिंदते उसके बाद प्राप्त करते हैं ब्रह्मचर्य साधन से उसकी प्राप्ति होती है परमात्मा की पूजा करके आत्मविषय की जिज्ञासा करके बिंदते अनुबिंदते पश्चात आचार्य उपदेश के पश्चात प्राप्त करता है इसलिए जो इष्ट कहते वो ब्रह्मचर्य ही है ये से कह करके

सबको जो बड़े अच्छे साधन है उनको यज्ञ कह करके उनकी ब्रह्मचर्य कह करके ब्रह्मचर्य की स्तुति होती है ब्रह्मचर्य जो साधन है वही यज्ञ रूपे इष्ट रूपे सत्रायण रूपे अनुसन रूपे सब है ब्रह्मचर्य अथ यथ छते मे ब्रह्मचर्य तथ ब्रह्मचर्य है वसत आत्मन स्त्राण अथ

य मौन आचक्ष्यत ब्रह्मचर्यमेंव तद ब्रह्मचरिण हे, हे क्यों आत्मा अनुविद्यमुदे सत्रण कहते सत्रण कर्म हेम हे ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य क्यों क्योंकि सतण परस्दात्मन त्राण रक्षण ये परमात्मा से रक्षा आत्म की रक्षा होती है

परमात्मा स्वरूप होता है ये ब्रह्मचर्य साधन से प्राप्त होता है इसलिए सत संतरा सतरायण कहा गया ब्रह्मचर्य ही है, है। अथ मौन मिहासिक मौन भी एक साधन है मौन कहते ब्रह्मचर्य भी बता दो वो ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य साधन से समाहित होकर के आत्मा का श्रवण करने के बाद फिर मनन करता है ध्यान करता है

फिर साक्षात्कार करता है इसलिए जो मौन है मानना ब्रह्मचर्य ही है इसी साधन से आत्मा अन्विद्य शास्त्राचार्य से श्रवण करके फिर ध्यान करके प्राप्त करता है अथ यदनाशकायनमित आचिक्ष्य ब्रह्मचर्य में वह तदेश यात्मा नश्यति यम ब्रह्मचरिणु विंदते अथ यद अरण्य अयनमित आचिक्षते ब्रह्मचर्य

अहर अरश्च्याराणव ब्रह्म लोक तृतीशा दिव्य तदरमी सरस्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्थ सोमसवनस्तपराजिता पूर्ब्रह्मण प्रभुविता हिरण यदनाशकायनमेष कहते उपवास, उपवास करने उपवासपरायण उपवासक ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य है

क्योंकि येष आत्मा न नश्यतिश ही आत्मा नश्यति आत्मा का नाश नहीं होता है नित्य है यं ब्रह्मचर्य अन्बिंदते ब्रह्मचर्य साधन से जिसको साधक प्राप्त कर लेता है इसलिए वो ब्रह्मचर्य को अनाशकायन भी कहते हैं अथ यद अर्या्यायनमी आशिक्षते प्रसिद्ध अर्यायन साधन है

तो ब्रह्मचर्य में वेत तो भी ब्रह्मचर्य ही है अरश्च हेण्यश्च अर्णव ब्रह्म लोके एक अर और एक न्या करके दो अर्णवे है सर है जल भरा हुआ ईरा होता इरा है अन्न उसके ईरा में अर मंड है ऐसे पुनः प्रसन्न सुख देने वाला है मदकर उपभोग नामक हर्ष उत्पादक सर है

दोहे अर अरो अर्न वो दोहे कहाँ तृतीय श्याम इतो दिवी इत तृतीय दिव्य तृतीय स्व स्वर्ग है भूर्भुव स्व तद् मधीय सर है उसको कहते हैं ऐर मधीय सर है ऐरम अधर तद अश्वत्थ है ब्रह्मचर्य साधन से प्राप्त करते हैं उसको अश्वत्थ है

वृक्ष सोमसवन नाम है सोमे अमृत जिससे निकलता है सोम सवन तदअपराजितापु वहाँ तृतीय से दिव्य कह करके भूभुवस्व सह में सब कुछ आगे का ग्रहण हो जाता है ब्रह्मलोक तक वहाँ अपराजिता पूर्व ब्रह्मण प्रभुमित अपराजिता परे न जीयते

अन्य कोई ब्रह्मचर्य साधना के बिना कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता है इसे जो पूर्व पूरी है अपराजिता नाम के ब्रह्मा ब्रह्म हिरण्य गर्भ का प्रभु बिमितम प्रभुणा विशेषण मितम प्रभु बीमितम प्रभु परमात्मा ने हिरण्य गर्भ ने विशेष रूप से निर्माण किया निर्माण किया ये है सुवर्णम है प्रभु विमितम अंड है वहाँ

ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मलोक में हिण्यगर्भस्वरूप तद ये एवता वरम चंचाणव ब्रह्मलोक साम विंद तैशा ब्रह्मलोकस्सा सर्वेषु लोकेशु कामचारे एतौ अरम ये अर्णव यदोज अर्णवे हर्षोत्दक सर्े आर, अर अर अर्य ब्रह्मलोक में

ब्रह्मचर्य न अन्य ब्रह्मचर्य साधन से ही उसको प्राप्त करते हैं ब्रह्मचर्य मुख्य साधन है तेमेव ऐसा ब्रह्म लोक उन्हीं साधन वाले को ही ब्रह्मचर्य साधन से उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती ब्रह्म को जानते हैं उपासना करते हैं तो ब्रह्मलोक उनको प्राप्त होता है नहीं अन्य को नहीं है तेमेव ब्रह्मचर्य साधन जिनके पास नहीं वो प्राप्त नहीं कर सकते

बाह्य विषय में जिनकी बुद्धि आ सकती है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तर्वे के कामचार होती सब लोक में यथेष्ट विचरण विचरण होता है जितने भी कुछ है काम्य वस्तु की प्राप्ति होती ब्रह्म लोक में संकल्पमात्र से अथया एता हृदय से नाड़स्था पिंगलशा निम्ठती

शुक्ल स नील स पीतस लोहित से तसो व आदित्य पिंगल एष नील एस पीत एष लोहित <coughs> <coughs> ब्रह्मचाचर्य आदि साधन संपन्न होकर के हृदय ब्रह्म की उपासना करता है बाह्य विषय में रहित होकर के उपासना करना है उपासना करने से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है

जब ब्रह्म लोक जाते हैं उनकी गति कैसे होती मूर्धन्य नाडी सुषुमना नाड़ी से गति होती है जहाँ गति है वहाँ कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान होने से ज्ञान होते ही ब्रह्म वेद ब्रह्म वह भवती जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक शरीर रहता है प्रारब्ध कर्म समाप्त तो होने पर शरीर समाप्त तो हो जाता है स्वयं

यही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है न ताणत्क्रामती प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है ज्ञानी का जहाँ ज्ञान प्राण का उत्क्रमण और गमन उत्तरायण मार्ग इत्यादि का चिंतन है वो ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए कार्यम बादरी रस गतिपत्ति है ये में आया तो ये ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए मार्ग बताने के लिए आगे है अथ या हृदय सेनाड्य स्था पिंगल

हृदय में हृदय से निकली हुई नाड़ी है बहुत ही वो नाड़ी में रस भरे हैं ता पिंगल से रस से सूक्ष्म ठती पिंगल रस भर होकर करके शुक्ल रस से नील से रस नील रस पीतरस लोहित ये सब इस रस से रस से पूर्ण होता है सब रस से पूर्ण ये जो नाड़ी है ये सब रस से पूर्ण है सर्व

जितो हृदय के नाड़ी है तिंगल से रस से पूर्ण हाँ शुक्ल से रस से पूर्ण हाँ नीला रस से भरा पित्त रस से पूर्ण इस प्रकार सबके साथ नाड़ी पूर्ण है यही बात पित्त कफ तीन पदार्थ है सौर तेज से होता है पित्त होता है उसे पाक होने पर थोड़े कफ मिल जाएगा तो पिंगला वन हो जाता है सौर तेज का ही पित्त रूप पित्त नाम के

वही बात अधिक होगा तो नील हो जाएगा कफ अधिक हो जाएगा तो शुक्ल हो जाएगा कफ के साथ समान हो जाएगा तो पीत तो हो जाएगा और रक्त अधिक हो तो लोहित तो हो जाएगा इसी प्रकार शास्त्र में कहे गए तो यही बात पित कफ के कारण अन्न रस सब विभिन्न प्रकार रूप वाले हो जाते हैं इस हृदय में नाड़ी सब नाड़ी में से रस से भरा हुआ नाड़ी है विभिन्न प्रकार रूप वाले नाड़ी है

कुछ लाल कुछ काले थोड़ा दिखता है उसमें कुछ थोड़ा पीतवर्ण है कुछ अलग अलग वर्ण है विभिन्न नील वर्ण है तदा महापथ आतत तो उभौराम गतिमं चा मुंचा आदित्य से रश्म उभौलोको ग्छतीम चामुं चास्मदादीत्या प्रतायतेड़ीसु सृप्ता आभ नाड़ीभ्य प्रतायते

त्यमुस्मिन्नादित्य सृप्ता यथा महापथ बड़े रास्ता है महान पंथ महापथ आत समातव्याप्त है उभौ ग्रामो ग एक ग्राम से दूसरे ग्राम एक शहर से दूसरे शहर उभौ ग्रामो ग रास्ता बीच में देखे तो रास्ता कहाँ है कहाँ जाने जाता है एक तरफ एक ग्राम दूसरे तरफ दूसरे ग्राम शहर है दोनों को मिलाने वाला

इम च अमुंच इस ग्राम दूसरे ग्राम को भी ठीक इसी प्रकार एता आदित्य से रश्म सूर्य के जो किरण है वह बहुत लोग दोनों है लोग जाते हैं इमं चमुंच अम, इमं चमुंच इस शरीर में और वहाँ आदित्य में भी अमुस्मा आदित्या प्रतायंत है वो आदित्य से ही विस्तीर्ण होकर के आते हैं

ता आसु नाड़ी से शुभता ये नाड़ी में व्याप्त है और यहाँ से भी नाड़ी में जाते हैं आभ्यो नाडी पे भी प्रतायन थे नाड़ी से भी जाते हैं तो अमुस में आदित्य शुभता उस आदित्य में भी व्याप्त है रश्मि से आदित्य से आकर करके इस नाड़ी में व्याप्त है नाड़ी से भी जाकर के आदित्य मंडल में व्याप्त है जैसे रास्ता दोनों ग्राम को जाने वाला

त्रेत सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्न न बीजा त्यास तारीसुप्त तंचन जसो स्पृशति है जीव सुप्तो जीवसुप्त समस्तः सम्यकस्त हो जाते हैं सब सव इंद्रिय सविंद्रियकृत्ति समस्त उपसमृत हो जाते हैं समस्त है।

सम्प्रसन्न सम्यक प्रसन्न है बाह्य विषय संपर्क होने से ही कालुष्य आता है विषय चिंतन विषय ग्रहण करने से सम कालुष्य महिला अपन है वो तो कालुष्य जब नहीं रहता है विषयाकार वृत्ति नहीं तो अंतकरण स्वच्छ हो जाता है अंतकरण में कर, सर्वकरण वृत्ति उपसन तो होगी इंद्र में इंद्र के द्वारा विषय ग्रहण नहीं होता है और अंतकरण वृत्ति नहीं

कोई शिकालु से नहीं शुद्ध हो जाता है संप्रसन्न सपन न भी जाना आती सुश्रुति अवस्था में स्वप्न भी नहीं देखता है जागृत अवस्था में विषय के द्वारा इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है स्वप्न अवस्था में वासनाकार विषय है किंतु सुश्रुति अवस्था में भी विषय ग्रहण नहीं होता है तो आशु तदा नारी सुप्त होती तब ये नारी में सुप्त व्याप्त हो जाता है ये स्वयं जीव

तम न कंचन पापमा स्पृशती उस समय कोई पाप का संबंध नहीं होता है पूरा नाड़ी में व्याप्त होकर रहता है तेज सा ही तथा संपन्न हो नाड़ी में तेज से युक्त होकर के सौद्य से युक्त होकर के नाड़ी में रहता है उस समय कोई धर्म अधर्म पाप का संबंध कुछ नहीं है उस स्वरूप में अवस्थित होकर के आत्मा रहता है तब सुख दुख देने वाले पाप नहीं रहते तो शुद्ध रहता है

अथ यदिमान नीत आसीन आहुर्जा सीमा जान सीमा सवदस्मा शरीरादनुक्रांत जब स अबिम दुर्बल देह हो जाता है रोग आदि के द्वारा रोग नहीं हो तो वृद्धावस्था होने पर जरा आदि से भी दुर्बल हो जाता है अबलिम नीत ऐसे हो जाता है

मन जीव हो जाता है तो मरने का समय आ जाता है मुँह से हो जाता है मरने का समय आएगा तो अभी त तो दोनों तरफ सब और चार तरफ घेर करके आसना बैठे हो करके ज्ञानती लोग को कहेंगे जाना सीमा, जाना सीमा। वो तो कष्ट भोग रहा है मरने के लिए तैयार है उस समय ये कहेंगे स्नेह पास न बंधु भी वहाँ लोह पास काल के जो जमा तो रहे

इधर स्नेह पास से जाना सिमा जाना सिमाम देखो तुम्हारा पुता आया पुत्र आया हमको देखो कोई प्रणाम करता है कोई से पैर दबाता है जीवन भर तो सेवा नहीं करेंगे तो उसमें करते हैं उसे आशीर्वाद दे दो अस्मा असमास अनुत्क्रांत तो भवति सर्व उत्क्रमण नहीं हुआ तब तो, तो जानता है जानता है कभी जानकर हाँ कहता है पूछता है खुश होता है, खुछता है।

उसके बाद कभी बोल नहीं पाता है कभी उस समय पश्चाताप होता है तो रोता है दुखी होता है कितने धन कमाया पुण्य कर्म नहीं किया बर्बाद हो गया धन को कोई बर्बाद कर देता है कोई छोड़ कर जाता है कोई छिपा कर रखता है उस तो बोलने का समय नहीं होता है कहीं धन रखा है वो भी पुत्र को नहीं बता पाता है छिपा कर रखा है जब तक तो नहीं मरते तब तक तो चाबी छोड़ते नहीं।, नहीं समय आने पर

बोल नहीं पाते कहीं निधि इसी प्रकार का है जो हिरण्य निधि दृष्टान्त आया कोई छिपा कर रखा है कहेंगे बाद में कहेगा अंतिम समय में कहेंगे पहले नहीं बताएँगे किंतु बताने के पहले मर गई तो मिट्टी के अंदर हिरण्य निधि रह गई <laughs> फिर कभी बहुत दिन के बाद दो तीन तीन पांच पीढ़ी के बाद कोई खुदाई करेगा कुछ मकान बनाने के लिए मकान टूट जाने पर तो अंदर से निकलेगा नहीं किसी को बिक्री कर दिया तो जिसको बिक्री कर दिया मकान बनेगा उसको मिल जाएगा

<coughs> तो कवि जानता है जब शरीर उत्क्रमण हो गया उसके बाद नहीं जानता है शरीर प्रार अथ यदस् यदस्म शरीरा उत्क्रमत अथे रश्मि रश्मिभिव आक्रमते सोमी वा हॉद्वा मीयत स यव क्षिप्य मनस्तावदी गैतव खलु लोकद्वार विदुषा प्रपतनम निरधो विदुषा

शरीर उत्क्रामती जब शरीर से निकल जाता है एत ही रेव रश्मि भी ऊर्धम आक्रामित ये रश्मि है वो रश्मि के द्वारा आदित्य और नाड़ी के अंदर जो रश्मि है वो सब ऊपर ले लें तो ऊर्धम आक्रामित जाता है जिस जिस लोक की प्राप्ति करना अज्ञानी है उस लोक को प्राप्त करेगा किंतु विद्वान है स ओम इतिहा

ओंकार का आत्मा का ध्यान करता हुआ यथा नहीं तो ऊर्धर्धम बा यदि उपासना करता है तो ऊपर जाता है यदि उपासना का नहीं है तो नीचे जाएगा तीर्य का दि बनेगा सयावत क्षिप्य मन मन जब तक फेंकता मन जाता है इसी प्रकार शीघ्र ही चल जाता है विद्वान ऐसे जाता है तो यावत मन क्षिप्य मन जाता है मन को लेता है

मन जाने में जितने देर लगता है तब तक चल जाता आदित्यम गच दी आदित्य को चल जाएगा बहुत शीघ्र ऐसे रश्मि बंद हो जाता आंख बंद कर दिया रश्मि के साथ संबंध नहीं बहुत शीघ्र आदित्य को चला जाएगा ए तद भी खालू लोक द्वारम ये लोकों का द्वार है आदित्य को प्राप्त करने पर आगे ब्रह्म लोग का द्वार है ब्रह्म लोग प्राप्त करेगा

ये विद्युषाम प्रपदनम विद्वान का प्रपदनम प्रपद्यते अनैन इति प्रपदनम मार्ग है ब्रह्म लोक द्वार विद्वान उपासक ब्रह्मलोक ब्रह्म लोक आदित्य को जाने पर आगे ब्रह्मलोक जाएगा निरोध अविदुषाम जो अज्ञानी है ये आदित्य रूप ब्रह्मलोक लोक द्वार को, को प्राप्त नहीं करते हैं उनके लिए निरोधा निषेध है वहाँ नहीं जा सकते अज्ञानी लोग अज्ञानी कहा था अनुपासक जो उपासक है वो जाएंगे

तदेश श्लोक शत चैकाच हृदय से नाड़्याषा मूर्धानमतिक तयुर्धम नमृतत्में विश्वगन्य उत्क्रमणे उत्क्रमणे ये कठोपनिषद में व्याथा शतच चे हृदय से नाड्यक स एक हृदयनाडी तूानभ्रितैका प्रत्येक में सोशोहजै फिर बहत्तरी बहजार बहत्तरी बहुत नडी

एक नाड़ी मूर्धा श्र को हृदय से जाती है तया तो ऊर्धमायन सुषमना नाड़ी है उस रास्ता से जब जाता है अमृतत्व में ब्रह्म ब्रह्मलोक जाएगा अमृत अमृतत्व को प्राप्त करेगा वहां ब्रह्म लोक उपासना करके जो जाएगा वहां ज्ञान हो जाएगा तो क्रम मुद्दि प्राप्त करेगा विश्व अन्य उत्क्रमण भवनती अन्य नाड़ी जितने हैं विश्व नाना गति वाले उत्क्रमण अन्य नाड़ी से करने पर

नाना संसार गति को प्राप्त करेंगे कोई कहाँ जाएगा कुछ ठिकाना नहीं कोई कुछ दिन पितु को जाएगा कोई नीचे जाएगा दक्षिणान्न मार्ग से जाएगा कोई को योनि निकल जाएगा कोई नरक जाएगा बहुत कुछ प्राप्ति अमृत की प्राप्ति नहीं है ये समाप्त हुआ प्रकरण यह आत्मा अपहत पापमा विजय विमृत्युरशो को विजिघत्

सत्य सत्यम सत्य संकल्पः सकल सुअन्जिज्ञासीव्य सर्वांश का लोकान्नोति सर्वांश काम यस्तम आत्माद्यजातीजाती इति प्रजापतिवाच प्रजापति ने कहा देवताल कोश्रलकुस श्रोणे को क आत्मा अपहत पाप् जो आत्मा पाप पुण्य रहित शुद्ध हे

जो बीज रिगता जरा इसमें जरावस्था नहीं वृद्धावस्था नहीं होता है जरा होती है नहीं जरा का संबंध नहीं होता आत्मा के साथ विमृत्यु मृत्यु रहते है शोक रहते विशोक बी जिघत स जिघत सा अत्युमिचा भूखा भूख नहीं लगती है अपिपाश पिपाशा क्षुत पिपाशा है इसका काम्य सो सत्य है सत्य काम जो चाहता है जो अर्थात

सब कुछ आत्मा में स्थित है कुछ मिथ्या नहीं है उससे अत्य तो कुछ नहीं सत्य संकल्प है सत्य संकल्प है सो अन्वेष्टव्य उसका ही अन्वेषण करना चाहिए यही प्राप्त करना चाहिए यही कर्तव्य है बाकी सब व्यर्थ है सब जिज्ञासितव्य है उसको विशेष रूप से जानना चाहिए स सर्वाश इसको जानने से क्या फल है लाभ

उसको अन्यषण कर जानना क्यों कहते हैं स सर्वांश लोकान्नौती सारे लोगों को प्राप्त कर लेता है सारे लोग जितने सब लोग हैं भोरभव स्वजन ब्रह्म ब्रह्मलोक तक सारे लोक को प्राप्त कर लेता है और सर्वांश कामान काम्यती काम कामना के विषय भोग्य विषय जितने सब को प्राप्त कर लेता है यस्तम तम अनुविद्य बीजानादि

आत्मा का अनुविद्य अनुपश्चात अन्वेषण करके आचार्य से पहले श्रवण अनु करके अनुविद्या बीजानाति पहले श्रवण करके श्रवण के बाद फिर युक्ति से मनन करके फिर निधिदासन से बीजानाति विशेषण साक्षात कार्य करता है अहम अस्मी परम ब्रह्म पहले तो ब्रह्म है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म

आप अपहत तो बाप माँ जरा मृत्यु रही तो ये सब जानने के बाद वो अहम अश्मय से साक्षात्कार श्रवण मनन करने के बाद फिर निधि ध्यान करने से अपरोक्ष जैसे देह में अहम बुद्धि है इसी प्रकार आत्मा ही मैं हूँ देह नहीं, नहीं हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तब तो उस जानता है जानने पर फिर आत्मा क्या साक्षात्कार हो जाए

कृत हो जाता है मुक्त हो जाता है ये प्रजापति ने कहा प्रजापति के वाक्य सुने वाक्यशुनि देवता तद्दोभ देवासुराबुबुधि ते होंचुहंत आत्मा अन्वा यमाष्य सर्वांश्लोकान आपनोति सर्वांश कामती इंद्रो हव देवा अभी प्रभवराज विरोचनसुराण तौहार तो संविधानवे

समिति पानी प्रजापति सकाशम आ जगमतु प्रजापति के वचन से अनु बुबधीरे भु देवासुर साक्षात सुना नहीं अनु ऐसे परम्परा से सुना कोई किसको कहा कोई किसको कहाँ से इस परंपरा से उनको सुनाई पड़ा कि प्रजापति ने ऐसा कहा था

प्रजापति ने कहा अनुभव दिले परंपरा से अपने कर्ण गुजरवा कम से सुन लिया कि एक आत्मा है शुद्ध आत्मा उसको ही जानना चाहिए जिज्ञासा करके प्राप्त करना चाहिए उसको जो जान लेता है सब लोग को सब कामों को प्राप्त कर लेता है तो ते हूँ सब परस्पर कहने लगे हंत तम आत्मानम अन्विषाम अभी इससे आत्मा को अन्वेषण करेंगे जिससे आत्मा को अन्वेषण करने पर

अनुष्ठ सर्वांचान आप सर्वाश कामान ये तो सबसे अच्छा है हम जो प्राप्त करना चाहते कुछ प्राप्त करते कुछ प्राप्त नहीं होता है परस्पर लड़ाई करते असरों का साथ हम लड़ते देवता लोग कहते हैं असर लोग कहते हम कभी हारते कभी जीतते उनके साथ लटते किंतु एक आत्मा को जो जान लेंगे सारे लोग की प्राप्ति होती सारे काम की प्राप्ति होती सबसे अच्छा है जितने संपत्ति धन संपत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं

जितने स्थान देखना चाहते हैं जितने कर्म करना चाहते हैं सबकी प्राप्त सब प्राप्ति किसी को नहीं होती सब कर्म सब लोक, सब धन सब अनुकूल नहीं होगा एक आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सबकी प्राप्ति हो गई उसे अब भिन्न कुछ नहीं सब से सरल है तो सब विचार किया तो उसको अन्वेषण करके अन्वेषण करेंगे जिसको अन्वेषण करके सब लोग को प्राप्त करता है साधक सब काम को इसे करके

देवता में इंद्र देवराज है ये नहीं कि मैं बढ़ता हूँ तुम जाओ देख राज ऐसा नहीं श्रेष्ठ ही होते है देवता इंद्र अभी प्रभु राज जब प्राप्त करने की चाहे महत्व तो है तो श्रेष्ठ पहले तैयार हो जाता चल आते हैं अभी प्रभुराज प्रभुराज छोड़ कर इंद्र पद छोड़ करके अभिमान छोड़ करके इसी आत्मा की प्राप्ति के लिए चला चल पड़ा

और विरोचन है असुरानम असुरों का राजा विरोचन वो भी चल पड़ा और इसको प्राप्त करने के लिए सुने तो हम भी प्रार्थना करेंगे उसे हम भी प्राप्त करेंगे तो वह असंविधान हो देव आश्रम का झगड़ा कलहस अनादिकाल से है एक वस्तु प्राप्त करने के लिए देवता इंद्र जाते हैं उनको नहीं बताएं विरोचन भी, भी जाते हो उसको नहीं बताए

दोनों आप परस्पर में संवेद विचार नहीं करके दोनों गए प्रजापति के पास और जब जाना होता है आचार्य के पास हम इंद्र है ऐसा नहीं सब छोड़ करके इंद्र भी समित पानी है, हाथ में समित लेकर के उपहार लेकर के नम्रता के साथ तभी विद्या की प्राप्ति होती प्रजापति सकाशम आ जगमत दोनों प्रजापति के साथ गए किन्दु परस्पर

संवाद नहीं करके परस्पर विचार नहीं करके क्योंकि सौते विद्या का फल हम प्राप्त करेंगे हम मैं प्राप्त करूँगा वो सत्या मैं प्राप्त करूँगा तो दोनों को क्यों प्राप्त होगा जब तक तो तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैं ही विद्या फल प्राप्त करूँगा तो ये सत्या मैं ही प्राप्त करूँ तो ये भी जाता है ये भी जाता है ये प्राणायाम करतेष्टांग वो तीन बार करेगा वो तीन बार करेगा तो ये बार करेगा ये जितने नाम रहता है यो सेवा करता तो हम भी सेवा करेंगे

दोनों जाकर के प्रजापति के पास गए रहे तौ तो द्वांशत्तम वर्षा ब्रह्मचर्य चतुस्तौ तो प्रजापतिर्वाच किमीछनतामीति तौहचुर तो चतुर्माप तपाप्मा बीजर विमृत्युर्शोको बीजिघत्स्वपि पास सत्यम सत्यसकल्प

सुअन्वेष्टव्य सब जिज्ञासीव्य सर्वान् लोकान आपनोति सर्वान् काम यम मनोविद्या भगवत वजो वेदयते तम इछनता वास्तमित बत्तीस वर्ष उनके पास ब्रह्मचर्य के साथ सेवा करके रहे बत्तीस वर्ष बत्तीस वर्ष के बाद प्रजापति ने कहा किस इच्छा से तुम दोनों यहाँ बैठो क्या कर यहाँ है यहाँ वास करते किस लिए

बत्तीस वर्ष यार पूछा और कोई बोलते हम तो उनके पास गए बैठे दस मिनट कुछ हमको कहा नहीं चले गए नाराज होकर स्वयं भी कुछ नहीं पूछा उस सत्या तो तो हम बच्चा पहुंच गए अभी उनका ही काम है वो पूछेंगे कहाँ से आए क्या चाहते हैं वो पूछे कुछ नहीं कहे तो चलो जाते स्वयं भी प्रणाम नहीं करेंगे <laughs> जब पहले तो गए प्रणाम के थे नाराज हो गए बोले कि प्रणाम करने का क्या अलाव <laughs>

तो बत्तीस वर्ष के का किम इच्छा तो अबास तमि थी किस इच्छा से वास किया है यहाँ तो हो चे उन्होंने कहा जैसे सुना था प्रजापति के वचन परंपरा से ऐसे ही कह दिया ऐसे आपने कहा था आपका वचन सब लोग जानते ज्ञानी लोग जानते हैं तो यो आत्मा अपहत पापमा ऐुद्ध है जरा रहित तो, मृत्यु रहित तो, शोक रहित तो, चुत पिपाशा रहित तो, सत्य सत्य संकल्प उसको अन्वेषण करना चाहिए

उसको विशेष रूप से जानना चाहिए साक्षात्कार करना चाहिए स जो उसको साक्षात्कार सा करता है स लोगों को प्राप्त करता है सारे काम काम्य वस्तु को प्राप्त कर देता है जिस आत्मा को अनुविद्य आचार्य से श्रवण करके फिर साक्षात्कार करता भी बिजानाती थी भगवत तो वसो वेद आपके वजन जानते शिष्ट लोग आपने कहा था

ये सिस्टर को, को जानते हैं प्रजा जानते हैं प्रजापति से कहा प्रजापतिनी से कहा करके सब सिस्टरों को जानते हैं महापुरुष लोग जानते हैं हमने भी परंपरा से सुन करके ताम इच्छन तो उसी की इच्छा से उसे आत्मा अपत्वात्मा उसी की जिज्ञासा जानने की इच्छा से वास करते हैं तौह तो प्रजापतिवाच ये सुिणी पुरुष दृश्यत ये शा आत्मी तो

एक तब ब्रम्त्यत योग भगवो अबसु परीक्षा यश्चा आदर्श कथम ऐस ओ एवैस सर्वेष्वेश इति हो वाच तह तो प्रजापतिभा से दोनों को कहा तपस्या करके बत्तीस वर्ष थोड़े कर्म से शुद्ध हुआ योग्य दे योग्यता दे करके प्रजापति ने कहा ये और नहीं कहा कि बत्तीस वर्ष तो हो गया और रहो कहाँ नहीं दे थोड़ा समझ गए

अभी सेवा का बत्तीस वर्ष आते तो उनको उपदेश कर दिया ऐसा वो अक्षिणी पुरुष दिख सतें ऐसा आत्मा ही थे हो वाच चक्षु में जो पुरुष दिखता है वही आत्मा है चक्ष में जो पुरुष दिखता है ये नहीं कि दूसरे चक्षु में जाकर देखेंगे प्रतिम्ब दिखता है ऐसा नहीं है निवृत चक्षु भी चक्षुरादि इंद्र को निवृत करके इंद्र स्वयं करके योगाभ्यास करके जो दिखता है वही आत्मा

विद्रष्टा है जागृत अवस्था में दक्षिण चक्की में रहता है जो योगियों के द्वारा दिखाया जाता है वही आत्मा जो अपहत पापम आदि शुद्ध आत्मा जो सत्य संकल्प अजर अमर आदि आत्मा वही कहा था जिसके ज्ञान से सर्व लोकों की प्राप्ति होती है ऐसा आत्मित होबाच यही अमृतम है अविनाश अभय यही ब्रह्म ये कहने के बाद ये पूछने दोनों ले

यो यं भगव अबसु परीक्षा थे यदर्श कतम ऐसे ये जल में भी दिखता है दर्पण में भी दिखता है और बहुत स्थान में दिखता है कथम ऐसा इनमें से कौन आत्मा है क ये कहा जो चाक्षी से पुरुष अपने उपदेश किया कि तो ही तो सर्वत्र दिखता है ये सो एव येष सर्वे स्व अन्ते

सर्वत्र वही दिखता है जल में देखो दर्पण में देखो जो आत्मा पहले उपदेश कर दिया ये सर्वत्र वही दिखता है <coughs> तो सर्वे स्व अंत्यस के मध्यमें अंत्यु का तो सब के मध्य में, में जल में हो दर्पण में हो खड़गे में हो सर्वत्र वही दिखता है तो ये जो दिखता है कहने से तो विरोचना समझ लिया वही शरीर दिखता है

जल में देखो दर्पण में देखो खड़गे में देखो अपना शर ही शरीर ही दिखता है इसे शरीर ही आत्मा उसको समझ में आ गया और इंद्र देखा जब दर्पण में देखा जल में देखा अपना प्रतिबिंब दिखता है तो ये प्रतिबिंब ही आत्मा है दोनों एक विरोचना समझिला शरीर ही आत्मा है और इंद्र समझिला दर्पण में जल में खड़गे में देखा अपना प्रतिम्ब दिखता है प्रतिबिंब ही आत्मा है

प्रजापति ने कह दिया जो मैंने उपदेश किया है चाक्षुष पुरुष वही सर्वत्र दिखता है उसका ही प्रतिम्ब दिखता है वही दिखता है सर्वत्र अपने हिसाब से तो ठीक बताया किंतु ये समझ लिए एक प्रतिमा को एक शरीर को तो फिर ये कहा उ दशरा व आत्मा न अवेक्ष यद आत्मन न बिजानी था तो हो

तह तो प्रजापतिवाच किं पश्यत हो चुर्समेवदं आवाम भगव आत्मा पशाव आलुमभ्य आनखेभ्य प्रतिपमीतिदल पुनः सराव मे अ आत्मा अवैक्ष आत्म अपने को देखो यद यदत्म न भी जानीत आत्मा को यदि नहीं जानते हो तन्मे प्रवृतम मुझागर बताओ कहो

तो उधर शराब अवेक्ष चक्र है जशराब में जल भर करके जल पात्र में जाकर देखा देखने पर उन दोनों को प्रजापति ने पूछा किम पश्यतः क्या देखते हो दोनों ने कहा सर्वम एव एकदम आवाम भगव हम दोनों आत्मा को ही देखते सर पूरा पूरा आत्मा ही दिखता है आत्मा ने पचाओ क्योंकि विरोचना जानता सर देखा सर दिखता है और इंद्र के हिसाब से प्रतिम्बा ही दिखता है

आलोम आ नखे प्रतिरूपमित पूरा अपने लोम नख से लेकर श्रीर नक सब दिखता है पूरा प्रतिरूप सामान्य हमारे जैसे दिखता है भ्रांत है दोनों भ्रांत होने के कारण विपरीत ग्रहण भ्रांति है तो उनकी उपेक्षा नहीं करने के लिए स्वयं प्रजापति रूपे क्या दिख दो विपरीत भ्रांति निवृत्ति के लिए आगे कहेंगे

तो कहता है ये तो दोनों खुश हो गए फिर हम आपको अपन देखते हैं प्रतिभासा में देखते हैं। फिर भ्रांति निवृत्ति के लागे कहते प्रजापति तव तो प्रजापतिभाध्वलौ सुबसनो पिष्क भूतौ दशरावे अवेक्षेतामीति तव तो साधंकृत सुबसनो पिष्क भूत् दशहरावे अवेक्षाचक्रांते तह प्रजापतिभा च किम पश्यथी

प्रजापति ने पूछा साधु अलंकृत अभी अलंकार भूसन पहन लो अपना अच्छा वस्त्र पहन लो मूल्यवान पहन वस्त्र आदि सब उनका था कहीं इसको पहन लो सुबह सनो जब गुरुकुले में बास करते हैं तो बाल आदि नहीं काट कर नख नहीं काट करके भूमि सैया ऐसे के रहना बहुत तप है अभी कैसा परिष्कार कर नाक नाक बाल सब काट कर साफ कर लो

अच्छे वस्त्र पहन लो सुबह शन परिष्कृत होकर के उसके बाद जाओ जल जा पात्र में देखो अब उद शराबे अब जाकर देखो तब तो वो दोनों साधु अलंकृत तो सुबह स्न होकर के परिष्कृत होकर के स्नान आदि करके साफ होकर के बाद अच्छे वस्त्र पहन लिया जाकर उद शराबे अब चक्राते देखा फिर दोनों को प्रजापतिनिवा क्या देखते हो अभी पहले देखते शरीर को

अभी शरीर देखते समय परिवर्तन नहीं होता है जैसे शरीर आत्मा है शरीर में विकार परिवर्तन हुआ वो आत्मा कैसे होगा जैसे प्रतिम्ब कहता आत्मा समझा इंद्र प्रतिम्ब देखा शरीर में जैसे प्रतिम्ब ऐसे ही है परिवर्तनशील है विकारी है इसे समझना चाहिए वो वास्तव तो नहीं है किंतु दोनों खुश हो गए बत्तीस वर्ष अगर थक गए थे ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाए वापस जाना है

तव तो हो चतुर्यथे वेदम आवाम भगवत साधुअलंकृत सुभसनो परिष्कृत स्व एवमे भगवत साधुअलंकृत सुबसनो परिष्कृत सा आत्मेति होवाचेतदमृतम अभयम एत ब्रह्मेति तव हो शांत हृदय पर्रव्रजतु दोनों ने कहा जैसे हम पहले देखते थे ऐसे अभी साधुअलंकृत जैसे हम हो गए ऐसे हम देखते हैं अच्छा अलंकारभूषण है अच्छा वस्त्र अच्छा, अच्छा सुबसन वस्त्र परिष्कृत है

एवम एव इमो भगव ऐसे हम दशहरा में ऐसे देखते हैं साधु अलंकृत दो नहीं अच्छा वस्त्र पहना परिष्कृत है तो प्रजापति ने कहा ऐसा ही तो होवाच प्रजापति का तो अपने निश्चय जो चाकू से पुरुष दृष्टा है दिख योगियों के द्वारा अनुभव में आता है निवृत्त इंद्रिय हो इंद्रिया करके योगाभ्यास करके अनुभव में आता है चाक्ष्यू पुरुष

उनके अभिप्राय से कहा यही आत्मा ही हो वाच यही अमृत है ये भय, ये ब्रह्म है किन्तु इनके तो विपरीत ग्रहण है कोई छाया को और कोई देह को माना ये समझ ली ये तत्मित्युआच प्रजापति ने कह दिया ये आत्मा है ये जो शरीर आत्मा है विरोचना कुश हो गया ये शरीर आत्मा है और इंद्र प्रतिम आत्मा समझला छाया को शांत हृदय जो तू तो बड़े कुश होकर

चले गए प्राप्त हो गया खुश कृतार्थ हो गए सब जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया वस्तु तो शांत तो नहीं है तो शांत जैसे शांत नहीं है ऐसे मान लिए कि हम शांत खूब प्रसन्न हो गए शांत नहीं हुआ भ्रांति है जब तक तो भ्रांति है तब तो शांति तो नहीं होती है तौहान तो वीक्ष प्रजापति रूपाच अनुपलभ्या आत्मा नम

व्रजत युपनिषदो भविष्य दवा वा सुररा वा बा ते परा भविष्य सह शांतृदय विरोचना जम तेव्यतापनिषद प्रवाच आत्मेय महय आत्मा पिरीचर् आत्मात्म पिचर उभौलोकानोतीमं चा मुंत तौह तो

दोनों जो वो चाह रहे चले जा रहे हैं उनको देखकर के करके पीछे प्रजापति कहते हैं अनुपलभ्य आत्मा न अननविद्य ब्रजत अभी उपलब्ध नहीं करके नहीं जान कर दोनों जा रहे उनको देखकर कर कह रहे ये तद उपनिषद हो ही जो उपनिषद ज्ञान है जो जिसका होगा दोनों में से देवा असुर वो इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे

यानी होंगे ते पराभि परास्त हो जाएंगे दुर्गति को प्राप्त करेंगे ये उपनिषद इसके द्वारा आत्म-विद्या समझ करके जिनको ये प्राप्ति होगी विद्या वो ऐसा निश्चय करेंगे तो परास्त होंगे दुर्गति को प्राप्त करेंगे देवता हो अथवा अशुर हो सह शांत हृदय व विरोचन प्रसन्न होकर विरोचन चला गया अशुरान जगाम

तेभ्य एताम उपनिषद प्रवाच जो उपनिषद उसकी को प्राप्ति हुई थी विद्या देह को आत्मा समझ करके इसे उपनिषद दे दिया कहे जो देखे देह ही आत्मा है पिता ने कहा ये प्रवाच आत्मा एव यह यही आत्मा है देह इसकी पूजा करो इसकी सेवा करो

आत्मा परिचर्य आत्माने में वही हमहयन इसको यदि जो पूजा करता है इसका ही सेवन करता है तो ये तो उभलोक और आपनोती दोनों लोग प्राप्त करता है इस इसलोक भी परलोक भी इम चम च तो असर लोग खुश हो बहुत अच्छा है अभी जिस जिस किस को मार काटो कोई बात नहीं अपने शरीर का पोष्ट करो शरीर का पोषण करो इसको जानने पर प्राप्त करने पर पूजा करने पर

इस्लोक परलोक दोनों के ही ये प्राप्ति होती है तो ये संप्रदाय परंपरा अवश्रम में फैली गई बड़े अच्छा शीघ्र ग्रहण हो जाती है इस विद्या जो शास्त्रीय विद्या उसको ग्रहण करने के लिए समय तप करना पड़ता है और शास्त्रीय को जो उपदेश करते हैं तो बड़े सरल से ग्रहण कर लेते हैं बहुत खुश होते हैं कोई अद्वैत अद्वैत उपदेश करने वाले आते हैं सब छोड़ असौमिथ्या है

बस कुछ नहीं करना है क्या करना कुछ नहीं तुमको तो तो हम ज्ञान कर देते कुछ नहीं पूजा नहीं करना जप नहीं करना ध्यान नहीं करना मंदिर नहीं जाना दान भी नहीं करना कुछ नहीं करना खाली हमको दे देना धन सम्पत्ति बाकी हम सब कर देंगे ऐसा लोग खुश है जो पहले से ही मंदिर जाना नहीं चाहते हैं पूजा नहीं करना चाहते तिलक रखना लगाना नहीं चाहते उनको जब वो कहा बहुत अच्छा गुरु अब क्या करना है बस नाचो कूदो खुश खाओ मौज करो

बाकी सब काम हमारा है मुक्ति दे देंगे खुश होते हैं लोग उसमें चलते हैं इसी प्रकार असुरलोक खुश होकर के इसमें चले तस्माद्य आददान अश्रदान अयजम आहुर् आसुरावत असुराण ये वेष उपनिषद प्रेत शरीर हिष्ठया वसन आलंकार संस्कुर्तीमु लोक जयं जन्तों मनते

अद्य यह अद्यदानम यहाँ भी कोई यदि धन संपत्ति होने पर भी दान नहीं करता है तो अथवा दान करते समय हाथ खुलता नहीं अदानम अश्रद्धदानम जो श्रद्धा नहीं है शास्त्रीय मार्ग पर जिसकी श्रद्धा नहीं है सत्कार्य करने के लिए श्रद्धा नहीं जो यथा यथाशक्ति देव पूजा दे नहीं करता है

सब शिष्टलो कहते आसुर बत ये असुर स्वभाव है ये शिष्ट लोग कहते हैं ये असुर स्वभाव है ऐसा सब असुर का ही बता। ये असुर आशुर। बत ये तो असुराना ही ऐसा उपनिषद ये तो जो, जो विद्या है असुर की उपनिषद है अश्रद्धा दान नहीं करना शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो अशास्त्र मार्ग पर चलना

पूजा देवता आदि के नहीं करना यही अश्रुन का ही अपन तो प्रेत से शरीरम देह को ही आत्मा मान करके बड़े खुश है देह का तो सजाते हैं पोषण करो मर गया तो भी क्या करेंगे तभी देह को शरीरम भिक्षा वसन कारण ये शरीर रह गया सब हो गया तो अपने पास नहीं तो किसे मांग करके ला करके गंध लगाएँगे माला लगाएंगे धूप जलाओ इधर तो दुर्गंध बहुत होता है शरीर

उसमें धूप जलाएंगे, धूप जलाने से दुर्गंध कहाँ जाएगा वस्त्र जितने के अलंकार वस्त्र लगाओ क्या होगा उतो उतना तो अशुच्छ हो गया के वसन अलंकार दे करके संस्कार करते हैं कि इतने नहीं अम लोगों में जे से अंत है मान्य इससे पर लोग को जीत लेंगे इसे मान करके अशु ऐसे करते हैं तो अभी कोई मरने पर अंत्य संस्कार तो करना है किंत उसे कितने होगा

अपने जो कर्म क्या है वही फल देगा अथ हेन्द्र प्रापेवत भदर्श यथे खलु अयमस्म शरीरे साधवलते सुवसने सुवसनः परिष्कृते सुवसन पिष्कृते पिष्कृत एवेवायमस्म अंधोति पिवक्वे

ना स मनुषा नश्यति ना अतर भोग्यम पशा इंद्र थोड़े अप्राप्य देवान्वताओं को प्राप्त नहीं करके ही क्योंकि देव स्वभाव है अक्रौर आदि स्वभाव थोड़ा सद्गुण सत् सात्विक है, है। इसलिए गुरुजी के आचार्य के वचन को बार बार स्मरण करता हुआ उनके स्मरण करते हुए यह वक्ष्यम भयम ये जो एक भयम द

भयद कारण देखा देह को प्रतिबिंब को आत्मा मान कर गया तो प्रतिबिंब को आत्मा समझा ऐसा आत्मा ही तो है ये प्रतिबिंब ही आत्मा है तो विचार करके उसके बुद्धि में आया अथ यथाएव खोलू एम जब देखा शरीर में अच्छा वस्त्र भूषण साधु परिष्कार हो गया तो छाया में इसे साधु अलंकृत हो गया अच्छा वस्त्र पहन से अच्छा वस्त्र भी दिखता है शरीर परिष्कृत हो गया तो छाया आत्मा भी परिष्कृत हो जाती

इसी प्रकार अस्मिन अंधे ये शरीर में यदि आँख नष्ट हो गया तो प्रतिम्बा में क्या दिखेगा अंधा हो जाएगा एक आँख नष्ट होते तो दिखेगा दो नाक उन पर दिखेगा नहीं तो अंधे अंधभवती श्राम है श्राम होता है चाहे आँख से नाक से निरंतर निकलता है पानी तो श्राम आँख से नाक से पानी निकलता रहता तो दर्पण में देखो तो वही दिखेगा छाया में परिवृक परिवक्न देह का हाथ से कट गया

पाद कट गया तो प्रतिम्बं में इसे दिखेगा और अश्यव शरीर से ना समन्न ऐसा नश्चित और शरीर नष्ट हो जाएगा तो छाया कहाँ रहेगी दर्पण में वो तो भी नष्ट हो जाएगी तो ये तो विनाशी हो गया ना हम अत्र भोग्यम पश्यामी इसमें कुछ भोग्य फल कुछ नहीं दिखता है ऐसे छाया को आत्मा समझ करने से ये ज्ञान से कोई फल नहीं है ना छाया का आत्मा मानने परो ना देह का आत्मा मानने पर

कोई फल सुखने तो विनाशी है। स समित पुनरयाय तुम प्रजापतिवाचम घवन यछाद प्राब्राजी साधव विरोचन किम्छन पुनरागमती सह परिष्कृते शरीर एव साधवलोवसने सुवसन परष्कृते परष्कृत श्रामे श्रा

परिवक्न से शरीर से ना समन्वय से नश्यति नाहमत भोग्यम पशा फिर हाथ में समित लेकर के समित पानी देवताओं को नहीं जाकर के रास्ते से पुनर पुनर्ये आय वापस आ गया तो आते ही प्रजापति ने कहा मघवन बड़े शांत प्रसन्न होकर के शांत हृदय शांत हृदय बड़े खुश होकर के प्राबराजी प्र अबराजी विरोचन साधन

वीरचरण के साथ चला गया था बड़े खुश होकर के किमिछन पुनरागमी थी फिर ही किसी इच्छा से आ गया बड़े खुश होकर तो चला गया था सहवास इंद्र कहा यथे वोलो हेम भगव हे भगव जिस प्रकार शरीर में साधु अलंकार होने पर प्रतिम्ब साधु अलंकार हुआ अच्छा वस्त्र पहन से प्रतिबंब वस्त्राचा हुआ शरीर परिष्कृत प्रतिम्ब परिष्कृत हो गया ठीक इसी प्रकार ये इस शरीर में आँख नष्ट हुआ तो वहाँ प्रतिम्ब में आँख नष्ट हो जाएगा

नाक से आंख से पानी निकलता है श्राम हो गया तो में से दिखेगा हाथ पर कहीं कट गया तो में से दिखेगा और अश्य अंत में से नाश मानूँ ऐसे अवय नाश उन से उसका नाश दिखता है पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद से प्रतिमा भी नष्ट हो जाएगा वो आत्मा को जान करके कोई कुछ फल नहीं है ना हम अतर्भोग्यम पर थी प्रजापति ने कहा एवं एवं ऐसा मघवानी तो भूयो अनुव्याख्या श्यामी

वसा वसापरा द्वा तिश्तर्षाणी सह अपरा द्वा वास तस्में होवाच म प्रजापति ने कहा ये एवं ठीक तुमने समझा यही है ये वास्तवात्मा नहीं है तो तुमने जो समझा वो ठीक है छाया आत्मा नहीं है भूय अन्व्याख्यामी

जो मैंने उपदेश किया उपदेश तो ठीक है फिर तुमको अनुव्याख्या से फिर उसका दोबारा व्याख्या न करूँगा और बताऊँगा किंतु वर्षा अपराणी द्वा त्रिन शतम वर्षाणी और बत्तीस वर्ष वास करो सह अपराणी द्वा त्रिन शतम वर्षाणी वास वर्षा बत्तीस वर्ष बैठा रह गया रह गया मतलब साधन तपस्या ब्रह्मचर्य आदि के साथ सेवा करके पूरा बत्तीस वर्ष रहा तस्में हवा से उसके बाद प्रजापति ने उपदेश किया

यह सपने महिमाच्चर ये आमे की होवाचेतमृतमेतद्रमेति सह शांतृदय प्रबराज सह प्राप्य यदि श्रामो तद्यपीद शरीरम अंधवन सब दुष्यति कहा प्रजापति ने कहा कजापत् कह यश स्वप्न महिमाच्चर

सपने में जो महिमान मह्यम अह्यम आना पूज्य होकर के सुखद विचरण करता है सुख दुख अनुभव करता है ऐसा आत्मी तो हो आत्मा है एक तद अमृतम अभयम एतद, एतद ये ये ब्रह्म ये अमृत अविनाश ये भयरहित ये ब्रह्मी तो इंद्र भी शांत हृदय प्रभ राज चला गया खुश हो करके सपना आत्मा समझ लिया

स अप्राप्यव देवान्त भदर्श देवताओं का प्राप्त करने के पहले ही भय कारण देखा तद तो विचार करता है यद्यपि इधम शरीरम अंधम भवती आनंद सबती अच्छा शरीर अंध होने पर अभी दर्पण में तो अंधा दिखता था प्रतिबिंब किंतु सपने में जो शरीर बनता है वो तो अंध होगा कोई जरूरी नहीं है ये अंध होने पर स्वपने में अंध होगा ऐसा आनंद होता है

और शरीर में श्राम अब आँख से नाक से पानी निकलता है तो सपने में ऐसा होता ऐसा नहीं है इसे जागृत जागृतकालीन शरीर के दोष से सपना में दोष संबंध नहीं होता है नहीं बस अवश्य दोषेण दूष्य ये तो नहीं है प्रतिमा में जिस प्रकार इसी शरीर के दोष से संबंध होता था सपन आत्मा में ऐसा नहीं है ना से अन्य ना से श्राम्यण श्राम

घ्रांतिनम विच्छादयतीिय व्यक्ति वह रोदीती ना हमार भोग्यम पशा अस्य बध नए थे ये शरीर नष्ट होने पर भी स्वपनात्मा का कुछ नहीं उसके साथ कोई संबंध नहीं न श्रा्य श्राम्य शरीर में आँख से नाक से पानी निकलता है तो भी स्वपन नहीं होता है किंतु घ्रांति

सपने में कभी कभी देखता है कोई मारता है अरे बिछा देन वो कोई बिछा देन कोई पीछे भगाते हैं कोई जो दौड़ता है ना चाहता है कोई पीछे इसको मारते हैं तो दौड़ दौड़ाते भगाते दौड़ पीछे दौड़ते हैं डर कर कभी जाना चाहता है कभी पाद उठता नहीं कभी सपने में देखा है कोई दौड़ता है तो पकड़ने के लिए दौड़ना चाहता है उसमें चाल नहीं पाता है कभी रोता है फिर

फिर अप्रिय व्यक्तता बहुत अप्रिय व्यता जो कोई भी कभी सपना में देखा कोई अपना मर गया कोई पुत्र मर गया सपने में देखता है किसी पिता मर गया देखता है कोई कष्ट दुख होता है और अप्रिय वह बहुत वस्तु तो नहीं ब्यता जैसे होता है और रोती थी वो रोता जैसे इसमें कभी रोता है कभी दुखी होता है खा सोया रोता है मांगता है मर जाऊँगा पानी थोड़ा दे दो भूख लगती है दिन से नहीं खाया

बड़े रो रहा है सम्राट जी सपनों देखते समय भूखमगा बन जाता है मांगता है गला सूख गया दे दो थोड़ा झूठा है तो भी दे दो जो कुछ मिलता है थोड़ा दे दो खाया नहीं तो मर जाऊंगा चिल्लाता है न हम अत्र भोग्यम पश्या इसमें तो कोई फलन नहीं देखता हूं इसलिए फिर ही वापस आया सामित ससमित पानी पुनर

तम प्रजापतिर्वाचम घवन शांतृदय प्राबराजी किनरागमती सह वाचे तद्यपीद भगवान सब यदि श्राम अश्राम नैेश दोषेण दुश्यती न वधे ना से हन्यते ना स्रामेन श्रा घृती थे विछादयती अप्रिय बोदीतीव नाहत्र भोग्यम पशामी तोमेंघवी

हो तो वाची तंत भूयो अन्व्याख्यामी वसा पराणि द्वात्रिशतम वर्षाणी थी सहराणि द्वाशतम वर्षा तस्मे तस्में उवाच फिर द्वितीय फिर एक बार वापस आया था पहले तो आया था फिर और फिर समित पाणी पुनर् आया वापस आया रास्ते से तम प्रजापति ने कहा मघवन बड़े खुश होकर चले गए प्रराजी किमिच्छन पुनरागम फिर क्यों आया

तुम तो खुश होकर चले गए सहभाषे तद यद्यपि हे भगवत इधम शरीरम अंधम भवती अनंधम सभवती यद्यपि ये शरीर अंध होने पर सपन शरीर अंध अंध नहीं आनंद हो सतहता है अंधवी रात में सपने देखते हैं यदि श्रामम अश्राम ये श्राम हो गया नाक से आंख से पानी निकलता है किन् सपने में सा कोई जरूरी नहीं अर्थात यहाँ रोग है तो सपने में किन्तु है सपने ही भिकारी हो ही नृप

और जागी न हानि लाभ कुछ कुछ नहीं उस समय तो कुछ देख लेता है नेवस्य बस दोष से न थी इसके दोष से दूषित नहीं होता है रोगी भी सपने में रोगी नहीं भूखा है सपने में सम्राट बन जाता है इस शरीर के दोष से दूषित नहीं होता है न वध है नश्य अन्य थे इसका वध होगा तो वो सपना आत्माता हा, नहीं होता है इसके साम्य दोष साम्य नहीं होता है किंतु

घ्रंथि तो एवं एनाम कोई मारता जैसे कभी कभी सपने देखा कोई पिटता है मारता है विच्छादी वो कोई भगाता है दौड़ता है पकड़ने के लिए कुत्ते भी आग्रह आदि पीछे दौड़ते बिल्ली आदि दौड़ते है तो भागता है कभी जाता है कहीं गिर जाता है अप्रिय व्यता वह होती है कभी कभी देखे तो अपने प्रिय नष्ट हो गए मार गए अप्रिय व्यता जैसे होता है अपि रोधित ही वह कभी रोता जैसे नाह मत्र भोग्यम पश्या इसमें कोई फल नहीं होता को

ऐसे क्या लाभ हुआ उसे कोई तो फलन नहीं होता है फिर दुखित तो है तो प्रजापति ने कहा एवं एवं समाघमानित हो चाहो ये ऐसे ही ठीक नहीं आपने समझा ये इसको आत्मा समझा वो ठीक नहीं है एतम तेवते भू अनुव्याख्या सेमी वसा प्राणी द्वार वर्षानी। वर्षाणी इसको ही फिर तुमको बताऊंगा? प्रजापति अपने हिसाब से जो पहले कहते वही जो चाकुर पुरुष आत्मा है वही सपना अवस्था में वही रहता है

इसको फिर तुमको बताऊंगा ये नहीं कि प्रत्येक पर्याय में अलग अलग उपदेश करते प्रजापति सा नहीं आचार्य हे शिष्य को भ्रांति में नहीं डालते शिष्य की भ्रांति की निवृति के लिए उपदेश करते हैं इसको ही बताऊंगा बस अपराणि द्वा त्रिशतम और बत्तीस वर्ष रहो इत अपराणि अपराणी द्वा त्रिशतम वर्षाणी और बत्तीस वर्ष रहा तस्में होवा च इंद्राय प्रजापति ने

कितने साल भी हो गए तीन वार्व हो गया त्रेत सु समस्त संप्रसन्न स्वन नीजा तेज आत्मी होगा चेतदमृतम भयम एक ब्रमेति सह शांतृदय प्रबराज सह प्राप्य दे देवाय ददश ना खलुय सं आत्मा जानाहमस्मी की

नए इमानी भूतानी विना समेवा पी तो होती नाहत्र भोग्यम पशा उपदेश क्या प्रजापति यत्र एक शयन यहा स क्रिया विशेषण एक सो जाता है मनुष्य जीव सम इे को उपसार कर लेता है इंद्रिय व्यापार ही होता तो है संप्रसन्न मन में भी कोई वृत्ति नहीं स्वच्छ होता है

और सपना न भी जाना आती है स्वपन दर्शन में नहीं करता है शुद्ध अंतकरण ज्ञान में लीन हो गया ऐसा आत्मीय देवाच करते यही आत्मा है यही ये तद अमृतम अभयम यही ब्रह्म है अमृत अभय ब्रह्म है सुनकर के खुश हो गया जो गाढ़ निद्रा सुश्रित अवस्था में रहते हुए आत्मा है स शांत हृदय राज प्रसन्न खुश होकर चला गया अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है तो

जिज्ञासा होती है जब तक तो पूर्ण संतोष शांति की प्राप्ति नहीं होती तो जिज्ञासा रहती है थोड़े अच्छा लगा चला गया किंतु रास्ता में गुरु वाक्य विचार करते करते देखता है हानि क्या लाभ क्या क्या मुझे मिला क्या हो गया क्या आचार्य ने कहा सब बार बार विचार करते करते अंतकोण शुद्ध होता है तो उसमें दोष दिखता है जब विचार नहीं करते अंत शुद्ध नहीं होता है वासना बहुत है और वासना उसको खींच लेती कहाँ कुछ लगा देती है

वासना के कारण लोग साधन छोड़ करके अन्य प्रपंच में लग जाते हैं जो अंतकोण शुद्ध होता है तो उसका विचार करता है क्या हुआ क्या हुआ कोई आचार्य बता देते हैं, थोड़ा पढ़ा लिया अभी तुमको ज्ञान हो गया यही जो समझ लिया समझ तो तो लिया तत्व सिखाया अर्थ समझ आ गया हाँ समझे है? तो यही अपरक्ष ज्ञान है क्योंकि यद साक्षात अपरक्षात ब्रह्म कहती है तो ऐसे कह करके किन्तु जो साधक दिखता है हुआ क्या मुझे

ये ब्रह्म आज गुरु कहते तो उनको ज्ञान हो गया किन्दु हमको तो जैसे सुख दुख ऐसे ही है कुछ फल नहीं मिला कैसे ज्ञान होगा फिर उनसे पूछता है यदि वो डांट फटकार करते तो फिर दूसरे आचार्य के पास जाकर पूछता है संतोष नहीं होता है कहते इसे कहते हैं है पढ़ाओ तो उनको ज्ञान हो गया किन्दु हमको तो कहता है हमको कुछ नहीं हुआ तो फिर ऐसा अंतगण शुद्ध होता है तो जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत ही

ये नहीं गुरु के प्रति अश्रद्धा है गुरुजी ने से कहा ठीक है किंतु मुझे तो कहीं नहीं होता क्या मेरे में कमती क्या हुआ तो फिर संतोष नहीं होता है इसी प्रकार ये रा, रास्ता में फिर देखा भय देखा देवाने तद भयम ददस्य विचार करने पर देखा सौभाष से तद अमृतम अभयम हदस ना हम खालु एवं अयम एवं सम प्रति आत्मा

रास्ता में समझ लिया ये तो अपने अपने आप को नहीं जानता है कि अयम अहम अस्मि उस समय सुरसुप्त अवस्था में सो गया उस समय ये पता नहीं चलता है कि मैं हम कहूँ ना अपने को जानता है नोई वही मानी भूतानी ना दूसरे को जानता है किसी को कुछ नहीं जानता है तो बिना समय अपी तो भवती जैसे नष्ट हो गया कुछ पता नहीं चलता है ना हम अत्र भोग्यम पशा ऐसे ही रह गया तो कुछ पता ही नहीं चले गाढ़ निर्देश हो गया

पता ही नहीं चलता है ये आत्मा से ज्ञान होने से क्या होगा क्या इससे मैं कोई फल नहीं देखता हूं तो विनाश नष्ट हो जाते है जैसे लगता है फिर वो अमृत अभय कैसे होगा फिर वापस आया एव में ये आपसान करें भगवान प्रजापति से कहा

एवमेंगवी तो भूय अन्व्याख्यामी नए अत वसापरा पंचवर्षाणी सह अपरा पंचवर्षाण तान्यक शेदुरे तदाशतर्षा मगवान्जपत ब्रह्मचर्य तस्मेंच प्रजापति का

ठीक है जैसे तुमने समझा एवं एव ये तो वाच ये नहीं तुमने जो समझाता हो अवस्था ये नहीं है एतन तेवते भूय अनुव्याख्या से इसी को ही तुम फिर बताऊंगा नो एव अन्यत्राद ये नहीं समझे कि पहले कुछ गोल तबल दिया था आगे दूसरा बताऊँगा ऐसा नहीं अन्यत्रमाद नहीं इसी को ही बताऊँगा किन्तु वर्ष अपराणी पंच वर्षाणी अच्छा है बत्तीस वर्ष नहीं कहा

नहीं तो बत्तीस बत्तीस मुख से निकल जाए तो रहना पड़ता नहीं तो भाग गया तो गया वर्ष अपराणी पंच वर्षाणी खुश हो गया चालीस वर्ष सत्ताईस वर्ष कम हो गया स अपराणी पंचवर्षाणी वास्ता एक शतम संपेदु एकाधिकम सतम एक शतम एक से एक वर्ष हो गई एत या द्या, याहू सही लोक में प्रसिद्ध है सब शिष्ट कहते एक अभी वर्षाणी

मगवान्जापत ब्रह्मचर्यवाच एक से एक वर्ष इंद्र ने वाच किया ब्रह्मचर्य प्रजापति के पास तस्में हवावाच से फिर इंद्र को किया मघवन मत वा शरीरम आत्मृत्युना आत्म से तदस्य अमृतस्य शरीर से आत्मनधिष्ठान आतो वै सीर प्रिया प्रियाभ्याशरी सेतः प्रिया प्रियरपतिरस्त शरीर भाव

संत न प्रिया प्रिय सत मर्त्यम वे इधम शरीरम ये शरीर तो नष्ट होने वाला है मरण धर्म वाला है आत्मृत्युना मृत्यु से व्याप्त है मृत्यु पकड़ कर काय जब चाहे सदा ही व्याप्त है, है मृत्युनात्तम तद से अमृत से अशर आत्मन अधिष्ठानम जो आत्मा है अमृत अशरीर आत्मा, आत्मा

उसका अधिष्ठान है शरीर इस शरीर में आत्मा स्थित है अधिष्ठान नहीं जैसे किंतु उसमें शरीर में आत्मा है जो आत्मा भोग अधिष्ठान है भोग आश्रय है अश्वर आत्मा का आत्म तो सत्शरी प्रिया प्रिया व्यायाम सत्शरी होने के कारण प्रिय अप्रिय सुख दुख से व्याप्त अब ही सुख दुख भोगना पड़ेगा जब तक सत्शरीर

शरीर में अहम बुद्धि है तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा <laughs> नवे सशरीर से सतह प्रिय जब तक देह में अभिमान है तब तो प्रिय और अप्रिय बाहे विषय के प्राप्त होने पर सुख होता है वियोग होने से दुख होता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति से सुख अनिष्ट के प्राप्ति से दुख इष्ट वियोग से दुख अनिष्ट वियोग से सुख ये जितने होता है

अवश्य ही सशर देह में अभिमान जब तक है तब तक रहेगा अपहति उसका नाश नहीं होगा अशरीर वसंतम जब अशर हो जाएगा देह के साथ अभिमान नहीं रहे ये शरीर में नहीं हूँ इसी प्रकार देहात्म ज्ञान व जिज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधक आत्मनिव भवेद्य से संच्छन अभिमुच्य देह में अज्ञानिक जैसे आत्मज्ञान है में मनुष्य में कह कर देह में

अहम बुद्धि है देहात्म ज्ञान भज ज्ञानम आत्मनि ज्ञान बाधक देहात्म ज्ञान बाधक देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान हो मैं देह नहीं हूँ आत्मनिव भवे दस्य आत्मा में मैं ज्ञान हो जाएगा कि अहम अस्मी देहात्म ज्ञान का बाधक जैसे ये सर्प नहीं किंतु रज्जु है ये रज्जु है सर्प नहीं है इसी प्रकार अहम अभय अभय शुद्धम अमृतम ब्रह्मा

शुद्ध ब्रह्म में हो ना कि देह इंद्र अमान बुद्धि नहीं ऐसे ज्ञान जिसको हो जाएगा आत्मने आत्मनिर्भर भस्य संपीति भी दे इच्छा नहीं होने पर भी मुक्त होना पड़ेगा उसको कोई सोचे कि ना अभी मुक्ति नहीं चाहिए थोड़े कुछ करना है थोड़े दो चार आश्रम बनाएंगे थोड़े शिव शौचालय बनाएंगे थोड़े धन सम्पत्ति इकट्ठी करेंगे मकान बड़े बड़े बनाएंगे बड़े अद्वितीय वोक्ता बनेंगे तब उसके बाद

तो नहीं इतने दिन नहीं समय प्रार्थ समाप्त हो गया संरक्षण अभी मुच्य कोई ब्रह्म लोग को स्वर्गत होता है थोड़ा ब्रह्म लोग को देख ले एक बार मुक्ति के पहले नहीं ज्ञान हो गया तो संचणन अभी मुच्यते असर बाबा बसंत ना प्रिया प्रस्पृत हो जो देह अभिमान छूट गया सुख दुख का संबंध नहीं स्पर्श नहीं करेंगे इसलिए देह में अभिमान ही कारण सुख दुखों का

तो इसी प्रकार बाह्य विषय में आसक्ति होने के कारण वेद प्रमाण है फिर भी परमार्थ सत्य को आत्मिकत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं इंद्र के जैसे ऐसे ही निरंतर जन्म मर्ण को प्राप्त करते हैं सामान्य इंद्र की बात इंद्र जैसे इंद्र जैसे सामान्य विवेक है न स्वभाव तो जो बाह्य विषय में आसते है उनके लिए क्या कहना

इसलिए भगवान भाष्यकार करते सब बाह्य ऐसा का छोड़ करके अन्य कोई शरण नहीं परमहंस परिभाजित होकर के पूर्वक वेदांत श्रवण करना है तो यही जानना है प्राजापत्य जैसे इसी प्रकार नहीं कि असुर संप्रदाय नहीं है इसी प्रकार यही इसमें उपदेश होता है साधु को इस प्रकार जब तक तो साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लगे रहे प्राप्त करे साक्षात्कार करे

चाहेगा तो कर सकता है जब पहले आए थे विरोचना इंद्र दोनों दोनों बराबर थे विरोचना चला गया इंद्र बाहर बार, बार तो क्या न हुआ अशर वायुर्भ्रम विद्युत स्तन हितुर्शरी ये तानी तदथेता ने अमुषमाद आकाशा समुत्था परमज्योतिरूप सम्पद्य स्वयं रूपेण अभिष्प्यंते वायु भी अशरीर है विद्युत स्तन हेतु मेघ अर्जुन सब शरीर नहीं है

तद्यथा ऐतानी अमुषमाद आकाश आसम उठाय उस आकाश से आकर के आकाश सामान को प्राप्त करके भाव्य आदि रूप से पहले दिखते नहीं थे आकाश दिखते थे उसके बाद अपने आकाश तथा आकाशासम उठाया परम ज्योति रूप से परम ज्योति क्या है ग्रीष्म काल में ज्योति को प्राप्त करके ताप को प्राप्त करके

फिर उसके बाद पृथक होकर के मेघ रूप होकर के पूर्वाति वायु रूप होकर के वर्षा होकर के नीचे गिरते हैं परम ज्योति ज्योति को प्राप्त करके ये जो मेघ है वायु अभ्र विद्युत तो उसके लिए कहा जाता है यहाँ परम सूर्य सूर्यकिरण को प्राप्त करने पर गर्म होकर के फिर बादल होकर के फिर भूमि में पर्वत में आ करके ज्योति होकर के गिरते हैं स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य थे

स्वयं निरूपेण पहले जिस प्रकार से मेघ होता है फिर गर्जन रूपये होकर के वर्षा पर फिर स्वरूप को प्राप्त करते हैं पहले मेघ जल से होता है फिर वृष्टि होकर के जल हो गया फिर मेघ गर्जन होता है एवम एवस संप्रसाद अस्मा शरीर समुत्थ समुत्थ परम ज्योतिरूप समपय स्वयं रूपेण अभिष्प्यते स उत्तम पुरुष स तत्र पर जक्षत क्रीड़ा रम्माण

स्त्री स्त्रीर्वा ज्ञानिर्वा ज्ञातिर्वा नोपजनम स्मर स्मरनिदीर से यथा प्रयोग्य आचरणयुक्त एवमे अयम अस् शयुक्त एवम एस संप्रसाद संप्रसाद उपलक्षित शुष्पतलक्ष ज्ञान हो जाता है अस्मा शरीर समुत्थय शर्म में जो देहेन्द्र में अभिमान था अहम बुद्धि उसको छोड़ करके

जब आचार्य उपदेश करते हैं तो तुम ये देह इंद्रिया आदि वाला नहीं हो तुम तो ब्रह्म हो ज्ञान हो जाता है तो परम ज्योति रूप सम्पद परम ज्योति स्वस्वरूप परम ज्योति स्वयं स्वारुप, प्रकाश ब्रह्म रूप हो जाता है स्वयं रूप में नभि जो अपना स्वरूप है अन्य नहीं है अपना स्वरूप से अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता था ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया तो स्वरूप से अभी निष्पन्न हो गया वही उत्तम पुरुष है

उत्तम पुरुषस्तन्न्य परमात्मित उदाहरण क्षर अक्षर से जितने कार्य कारण सबसे विलक्षण शुद्ध चेते है स तथा परियेती जो ज्ञानी है तो शुद्ध ब्रह्म हो जाता है जो ब्रह्म उपासना करके ब्रह्मलोक में जाता है ब्रह्मलोक में परिति इधर उधर घूमता है जक्षत क्रीड़न रमान वही सर्वात्मक होता है ज्ञान हो गया तो सर्वात्मक हो गया सर्वात्मक होने के कारण

वही इंद्र है वही सब है वही खेल इंद्र रूप से खाता है हंसता है क्रीड़ा करता है रमण करता है स्वर्ग में स्थित स्त्रियों के साथ ज्ञान के साथ ज्ञानती बंधु के साथ ऐसे सर्वात्मक होता हुआ न उपजनम स्मरण इदम शरीरम ये उपजन उप वृद्धि के प्राप्त करने वाला ये शरीर है इसको स्मरण नहीं करता है देह में अहम बुद्ध नहीं करता है सब सुख प्राप्त होता है

इधम शरीरम न उपजनम स्मरण न इसका स्मरण नहीं करता है तथा प्रयोग अस्वादी अश्वादि शकटादि युक्त है खींचता है एवम एवं आयम शरीर अस्मिन शरीर प्राणयुक्त स्त्री पुरुष का अन्य संबोध संबंध होने पर जो आनंद होता है उपजन इसी प्रकार इसको उपजन ये शरीर को स्मरण नहीं करके

ऐसा आनंद प्राप्त होता है कुछ विषय के बिना भी आनंद है अब विषय के बिना भी वो ब्रह्मलोक लोक में आनंद है और ज्ञान जब साक्षात्कार हो जाता है आत्मज्ञान होने पर वस्तुतः ये सब विषय के बिना ही इतना आनंद उसको प्राप्त है तो इसलिए कहते सब आनंद प्राप्त हो जाता है पर अनिरत से आनंद जितने लौकिक आनंद सब आनंद मिल करके ब्रह्मानंद का एक अंश है इसे सब कुछ प्राप्त कर लिया

कुछ प्राप्त करने का वाक्य नहीं रहा इसे सब प्राप्त कर लिया कहते हैं ब्रह्म से आत्मा से भिन्न कुछ हो नहीं, नहीं है तो सब उस उसमें अंतर्भुत हो गया ब्रह्म से भिन्न नहीं तो कुछ प्राप्त करने का विषय नहीं रहा इसे सब प्राप्त हो गया कहीं कहीं ज्ञानी की स्तुति के लिए कहते हैं सब वैसे भोग करता है अथ यत्र विषण चक्षु स चाक्षुष पुरुषो दर्शन आय चक्ष यो स आत्मा

गंधा घृणमथ यो वेद इदम अभिव्याहराती आत्मा अभ्याहराय वाग यो वेदईद शीति स आत्मा श्रवणा श्रोत्र आकाशम अन्वीस आकाशम देहाये स्दे चक्षुमें अगते अन्वीसणुगत हे चक्षु स चाक्षुष ये चक्षुमें होकर के अशरिरात्माव्यापक है

चक्षु में अनुगत होकर के स्थित है चक्षी में स्थित है चाकू से पुरुष वही चाक्षु स पुरुष चक्षु में स्थित है चक्षु छिद्र में अनुगत होकर के स्थित है चक्षी में स्थित है चाक्षू से जो पहले पर्याय में उपदेश किया था दर्शन आये चक्षु दर्शन के लिए चक्षु चक्षुरन्द्रिय चक्षु कुछ नहीं वहाँ स्थित है पुरुष अथवा यो वेद एकदम जिग्राणी तिशा आत्मा जो जानता है कि मैं गंध ग्रहण करूँ वो आत्मा है घृण इंद्रिय नहीं

गंधाय है गंध ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय ये वेद एकदम अभिव्यहारण थी जो जानता ही मैं शब्द करूँ उच्चारण करूँ इसी प्रकार तो स्व आत्मा शब्द उच्चारण करने के लिए बाघ इंद्र है जिस प्रकार गंध ज्ञान के लिए घृण इंद्र है शब्द उच्चारण के लिए बाघ इंद्रिय है इंद्र स्व विषय ग्रहण करने के लिए जिसके लिए विषय ग्रहण जिसके लिए भोग देने के लिए इंद्र है कर्ण है वो आत्मा है

ये वेद एकदम श्रृणवा नीतिशा जो जानता है कि मैं ये शब्द ये शरण श्रवण सर, करूं जो इसे मानता है वो ही आत्मा है वो श्रवण तो करने के लिए श्रवण इंद्र स्रोत्र है श्रवण आय स्रोत्रम ये कर्ण हो गया उसके द्वारा श्रवण होता है ये कर्ण जिसके लिए है शब्द ग्रहण होता है वो आत्मा है अथवा यो वेद एकदम मनवा नीति सा आत्मा चक्षु

सब ऐसे एत न दैव न चक्षुषा मन कामान पश्यन रमते ये ते ब्रह्म लोक यो वेद इदम मनवाने इसको मनन करु तो सात्ना मन इसका दैव चक्षुआ चक्षु तो सामान्य चक्षु दैव चक्षु, चक्षु दिव्य चक्षु मन हे मन मन से सब विषय का ग्रहण होता है चक्षु सूत्र आदि के द्वारा जितने विषय सब मन व्यापार पूर्वक एत न दैव न मनसा ये मन से

स एतान स कामान पशा रमते यह ब्रह्म वो सब व्यापक रूप हो गया तो मनोपाधि करके ईश्वर स्वरूप हो करके ये सब को देखता है जो ब्रह्मलोके में है सब आनंद उसको प्राप्त होता है तम वाए तम देवा आत्मासते तस्मा सर्वे लोका आत्ता सर्वेच काम स लुका, सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश काम

यश तम आत्मा नम मनोविद्याजाती थ प्रजापतिवाच प्रजापतिवाच एक देवा आत्मा न इसी के ही देवता उपासना करते आत्मा इस आत्मा को अभी तस्मा तेषा सर्वे लोग उपासना करे साक्षात्कार करते हैं सब लोग उनको प्राप्त होता है आता प्राप्त सर्वे काम भोग्य वस्तु सब लोग को प्राप्त करता है सारे काम को

जो आत्मान अनुविद्या जानाती इस आत्मा को श्रवण करके फिर साक्षात्कार करता है श्रवण मनन निधि इतिहा प्रजापति रूवाच प्रजापति ऐसे प्रजापति ने उपदेश किया था सब के इसी प्रकार जो साक्षात्कार करता है वो फल प्राप्त कर लेगा श्यामा छव प्रपद्ये, शबला श्याम प्रपद्य अश्व रोमाणी विधुय पापम

चंद्रव राहुर्मुखा प्रमुच धूप शरीरम कृतात्मा ब्रह्म लोकम्भवामी संभवामेटी श्याम संभवा शबल प्रपद्ये श्याम से शबल को प्राप्त करो ये मंत्र है ये पवित्र मंत्र है जप करने के लिए ध्यान करने के लिए श्यामे गंभीर वर्ण श्याम के जे सारद्रम श्याम

हृदय आकाश में जो ब्रह्म है उसको श्याम कह करके उसे सावलम प्रपत श्याम कह दिया श्याम जैसे अत्यंत गंभीर है हार्द्र ब्रह्म को ज्ञान करके ध्यान करके सबल इव सबल चित्रित जैसे अरण्य आदि काम काम मिश्रित है ये ब्रह्म लोक को प्राप्त करूं पहले हार्द्र ब्रह्म है उसकी उपासना करके साक्षात्कार करके उपासना करके सबल ब्रह्म लोक प्राप्त करूँ मनुष्य

शर्य प्राप्त होने के बाद प्राप्त करो श्यामा सबलम प्रपद्य हार्द्य उपासना करके साक्षात्कार करके फिर सवल ब्रह्म ब्रह्मलोक प्राप्त करो सवला श्याम प्रपद्ये और सबल से श्याम को प्राप्त हुआ था क्योंकि सबल से श्याम को वही सवल ब्रह्मलोक से आकर के स्वयं ब्रह्म स्वरूप नाम रूप प्रकट करने के लिए श्याम प्र

जीवनात्मा अनुप्य नाम रूपे भी आकर वाणी वही ब्रह्म ब्रह्मलोक से आकर के नाम रूप प्रकट करने के लिए इसमें प्रविष्ट हुआ था चिंतन करता है मैं ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप नाम रूप प्रकट करने के लिए जीव रूप से प्रविष्ट था हार्द्य ब्रह्म में था यहीं ब्रह्म में था क्या हृदय हृदयाकाश में अंतकर्ण में उसकी अभिव्यक्ति प्रतिम्ब हुआ था हार्द्य ब्रह्म वही ब्रह्म व्यापक चेतन सर्वत्र

हृदय में चिदाभा से उससे ही अभी ध्यान करके हार्द्य ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता हूँ पहले ब्रह्मलोक से यह आया था इसे आकर के नाम रूप प्रकट करके प्राप्त हुआ था अभी अश्व रोमानी विधुय पापम अश्व जैसे लोम को हिला देता है महिला लोम सब गिर जाते हैं इसी प्रकार पापम विधुय इसे ज्ञान उपासना से पाप को नष्ट करके

चंद्रे चंद्र एवं राहु और मुखात प्रमुच चंद्र ग्रहण के समय राहु ग्रास कर देते चंद्र को राहु ग्रास करते तो अंधकार हो जाता है चंद्र ग्रहण होता है जिस प्रकार राहु मुख से मुक्त हो जाते चंद्र कुछ समय के बाद फिर इसी प्रकार में मुक्त होकर के धूत्वा शरीरम अकृतम धूत्वा छोड़ करके शरीर को शरीरम धूत्वा प्याग करके

अकृतम नित्य सह ध्यान करके कृत आत्मा कृतकत्व हो गया अकृत नित्य को प्राप्त कर लिया कौन नित्य है ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक अभिसंभवामि अभिसंभवामी ब्रह्म लोक प्राप्त कर रहा हूँ ब्रह्म लोक प्राप्त कर रहा हूँ इस प्रकार मंत्र है इसका जब पैसा ध्यान करे मैं ही ब्रह्म लोक से आ करके हृदय में जीवरूप से प्रविष्ट हुआ अभी ब्रह्म का ध्यान करे ब्रह्म लोक प्राप्त करता मैं ब्रह्म हूँ

अरे ये जो राहु जैसे राहु के ग्रास से चंद्रमुक्त होते हैं अश्व जैसे रूम को फेंक देता है इस उपासना करके ज्ञान होने पर इस शरीर को छोड़ करके नित्य ब्रह्म लोक ये ब्रह्म लोक है ब्रह्म वह लोक ब्रह्म लोक ज्ञान होने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है और उपासना करके ब्राह्मण लोक ब्रह्म के लोक को प्राप्त करता है ऐसे चिंता करने के लिए कहा आकाश नाम नाम रूप निर्वहिता

तेयदरा तद्रह्म तदमृत स आत्मा प्रजापते स्वाम्बे स्म प्रपदे यशोहम भवामी ब्राह्मण यशोराजा यशो विषा यशो अहम अप साह यशस यश श्वेतमदत्त्कमत्क शेत लिंदुमागािंदुमा आकाश भी नामनामहितामकनाने वाले आकाश आकाशब्रह्म हे

आकाश है नाम रूप को निर्वास बनाने वाला ते यद अंतरा तद ब्रह्म ते नाम रूप जिसके बीच में जिसे भिन्न कोई ब्रह्म है नाम रूप से विलक्षण है जिसमें नाम रूप है यद अंतरा नाम रूप उसमें ब्रह्म मध्यस्थ है नाम रूप का अधिष्ठान है तद ब्रह्म नाम रूप बनाने वाला सृष्टि जगत जितने नाम रूप स्व कार्य हे वो जिसके बिना है हे ब्रह्म ब्रह्म

अधिष्ठान बाकी सोनाप मिथ्या है अधिष्ठान जब ब्रह्म थे तद अमृतम वही आत्मा है प्रजापते सभाम में वेशम प्रपद्ये प्रभा प्रजापति की सभा गृह को मैं प्राप्त कर रहा हूँ ब्रह्म लोग करके उपासना करे प्राप्त करते हैं यशो हम भवामी ब्राह्मणा ब्राह्मण का यशो हो जाऊँ ब्राह्मण का से यहाँ आत्मा भवामी ब्राह्मण का आत्मा सर्वात्मक से ब्राह्मण का भी आत्मा हो जाऊँ

और यशो राज्ञा क्षत्रिय का भी आत्मा वैश्य का भी आत्मा यशो हम अनुप्रापसी में को प्राप्त करूँ प्राप्त कर लिया अनुप्राप्त इच्छा प्राप्त करना चाहता हूँ यश सबके आत्मा हो जाऊँ प्राप्त करना चाहता हूँ स अहम यश साम यश यसा, सारे यशों का यश सबके देह इंद्रियादि, बुद्धि आदि जितने सब आत्मा रूप से कह गए उनका भी आत्मा है सब आत्मा अनात्मा जितने है

आत्मत्व प्रसिद्ध उनका भी मैं आत्मा हूँ ये यही शुद्ध स्वरूप है। लिंदु माँ भिगाम ये अच्छा पहले उसके हो गया ऐसा ऐसा श्वेत अदत्कम अदत्क श्वेत वर्ण से शेत श्वेत वर्णतः पक्व बदर समय रक्त वर्ण है अदत्क कांतरित अविद्यम ददत्क दंतरित अदत्कृ

अधत् कम अदत्त कम शेतम दंतरहित तो होने पर भी दांत रहित है किंतु खाने वाला चबा कर खा देता है दंतरित खाने क्या है स्त्री जो भोग्य है इसको जो सेवन करता है वो स्त्री भोग्य ऐसा है स्त्री अपने भोग सोज पुरुष के विषय में इसे समझें जो भोग्य स्त्री पुरुष का संबंध से भोग होता है उसका जो सेवन करते भोग करते हैं

उनका तेज बल वीर ज्ञान धर्म सब को नष्ट करने वाला होने से ये दंत रहित है खाने वाला स्त्री है पुरुष अकेले दंत रहित चबा कर खाने वाला खत्म करने वाला तेज बल वीर विज्ञान धर्म सब को नष्ट करने वाला है ये श्वेतम अदत्कम श्वेतम लिंदु लिंदु उसको पिछड़ कहा पिछड़ा किचड़ जैसे लिंदु माँ अभिगाम उसको मैं प्राप्त नहीं करूँ

अतः स्त्री के गर्भ में फिर नहीं जाऊं लिंद माँ भिगाम इसको मैं प्राप्त नहीं करूं जो सेवन करते हैं तो फिर इसको प्राप्त फिर प्राप्त करते हैं जो भोग करते हैं तो यह नहीं प्राप्त करूं जन्म को प्राप्त नहीं करूँ अभिप्राय भोग नहीं जरूरत नहीं जन्म प्राप्त नहीं करूं इसी प्रकार चिंतन करने पर वैराग्य भावना करने पर ही तभी ज्ञान होता है ये विषय सेवन करने पर

नीचे नीचे जाएगा अनादिकाल से विषय से सेवन करते करते कितने बार कितने प्रकार सब सबसे सेवन कर लिया सब योनि में सब प्रकार भोग कर लिया भोग करने पर भी तृप्ति नहीं होती है अभी मौका मिली है वेदांत श्रवण करने के बाद समझे क्या करना चाहिए तद ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्म वे मनु प्रजाभ्य आचार्य कुलादि वेदमाधित्य

यहाँ गुरो कर्मातिशेषेण भी साम कंबे शुच् देशमान सर्वेन्द्रिया संप्रतिप्य अंसूतान तीर्थिखल वर्तयन यदयुषं ब्रह्मलोकम संपद्यते न पुनरावर्तते न च पुनरावर्त तदेत प्रजापतिवाच ब्रेन

प्रजापति को उपदेश किया ये सब इस जिस प्र हारद ब्रह्म का उपासना ये सारे ग्रंथ में जो ब्रह्म विद्या है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर प्रजापति को कश्यप आदि को उपदेश किया वो भी अपने पुत्र मनु को उपदेश किया मनु ने सब प्रजाओं को उपदेश किया ऋषि महर्ष जी को उपदेश किया इसी आचार्य परंपरा से ये ज्ञान की प्राप्ति होती ब्रह्म विद्या अभी भी इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति

इसी परम्परा से प्राप्ति होती है प्राप्ति होती है ये प्रजाभ्य आचार्य कुेद अभी <coughs> जो वेद अध्ययन करने पहले क्या करना पड़ता है आचार्य कुल में जाकर के वेद अध्ययन करना है वेद वो नित्य अधीयता तदुदीतम वहन भाष्य करने ने कहा आचार्य कुल में वेद अध्ययन करना अध्ययन करना है अर्थ के साथ

यथा विधानम वेदमादित्य विधिवत यथा विधानम विधिवत जैसे श्र में कहा गया नियम से युक्त होकर के अध्ययन करें जितने सो है स्मृति में कहा गया एक उपकुर्बान ब्रह्मचारी होता है जो आगे गु, गुरुअस्ता समय जाएगा सब करना है गुरु शुश्रूषा है उसमें प्रधान है जितने ब्रह्मचारी को अध्ययन करने के लिए कर्तव्य है सबसे श्रेष्ठ है गुरु शुश्रूषा

उसको दिखाने के लिए कहते हैं गुरो हो कर्मातिशेष है न अध्ययन करते कहते कर सेवा करेंगे तो समय नहीं मिलता है अध्ययन कैसे करना है गुरो कर्म यथ कर्तव्यम तत्कृत्वा कर्म शून्य जो अवशिष्ट काल तेना काल गुरु की सेवा करें जितने कर्म करना है सब करने के बाद यदि समय बचता है उसी काल से वेद अध्ययन करना है प्रथम सेवा उसके बाद अध्ययन ये गुरो कर्मातिशेष

उनका जो कर्म करते हो सब करने के बाद जो अतिशय काल बचा उसी से ही अध्ययन करें आदित्य के साथ संबंध अतिशषण वेदम अधित्य उसे वेद अध्ययन करके इसे नियम वाले अध्ययन करने से वेद से कर्म करेगा ज्ञान फल प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं विधिवत अध्ययन करने से वही हो जाता है विषय हो जाता है विद्या अविद्या के निवृत्ति का है कर्म करने के सहायक है

किंतु उसका यदि सदउपयोग नहीं कर पाए तो ये गरल हो जाता है पह पान भुजंग पह पान भुजंगान केवल विषवर्धन को दुग्ध पान कराओ तो विष बढ़ेगा इसी प्रकार अनधिकारी में धन भी इस प्रकार है धन यदि प्राप्त होने के बाद सदउपयोग करे तो ये लक्ष्मी है यदि सदउपयोग नहीं करे वो विष है अर्थम अनर्थ भाव है नित्यम अनर्थ है अर्थन

लक्ष्मी के भाई है विष कहते हैं समुद्र से लक्ष्मी निकली और गर महागरह भी निकला था तो धन लक्ष्मी विष के बहिनी लक्ष्मी के भाई विष विषय की बहिन होगी लक्ष्मी विष तो मार देता है सेवन करने वाले लक्ष्मी मारती नहीं किंतु क्या क्या कर लेती लक्ष्मी अधिक होने पर सदुपयोग करे तो लक्ष्मी नहीं तो अलक्ष्मी तो ऐसे कहा गया विद्या प्राप्ति के लिए

आचार्य के कर्म अतिशेष न अधित्य फिर अभिसमावर्तन गृहस्थ आश्रम में जब जाएगा आचार्य से अनुमति लेकर के सब वेद अध्ययन करने के बाद धर्म जिज्ञासा भी करनी है सब करने के बाद कर्म करने के लिए गुरु से अनुमति ले करके जाना फिर पत्नी संग्रह करके न्यासी, गृहस्थ आश्रम में रह करके कुटुम्बे सूचो उद्देश्य अध्यायम अध्ययन गृहस्थ बन गए के हमारे कहाँ समय है अध्ययन करने के लिए

गृहस्था में जाना है किसी खाली बसे पैदा करके मकान बना करके सुख से भोग करने के लिए नहीं वहां का रह करके पवित्र देश में रह कर श्राध्याय मध्यन्न श्राध्याय करना है जो पहले अध्ययन क्या अभ्यास नित्य नैमित कर्म करना है यथाशक्ति सौरे के वेदादि साध्या अध्ययन करना है उसके बाद धार्मिकान विदत पुत्र उत्पन्न के बाद पुत्र को धार्मिक बनाना है

गर्भ में रहते समय भी कुछ नियम से पालन करना पड़ता है माता गर्भ में यदि बचा है तो उसको भी ध्यान भजन जप आदि पूजा पाठ सेवन करे तो पुत्र धार्मिक होगा वहां से शुरू करना पड़ता है उसके बाद वो पुत्र आने के बाद उसको ये सनमार्ग में लगाना लगा कर इसी मार्ग में चलाना और स्वयं यदि नाचने कूदने वाला है वो बच्चे को कहाँ लगाएंगे हो क्लब लेकर के स्वयं यदि खाने पीने वाले

बच्चा क्या सीखेगा वही सीखेगा आगे फिर ये कुलभ्रंश होता है पतंती पितर हयासा लुप्त बिंडो उदक क्रिया सो पितर पर न जाएंगे इसे गृहस्थ के लिए नियम है धार्मिक नियम उनके धर्म मार्ग में लगा करके धार्मिकान विदाधत्थ आत्मनि सर्वेन्द्रिया संप्रतिष्ठाप्य फिर इंद्रियों को अंतकर्ण में संयम करके

पुत्र हो गया उसके बाद नियम भी है हार्द्य ब्रह्म में उसको अंतकण में लगाना है अभी प्रतिष्ठाप्य अहिंसा सर्वभूतान अन्यत्र तीर्थे व्य सर्वभूता भूत के अहिंसा पालन करना है अन्यत्रीर्थ तीर्थ शब्द का अर्थ शास्त्र में जहाँ विधान किया गया वेद शास्त्र में विधान किया गया उसको कहते तीर्थ वेद में यदि कहीं पशु को कर्म करने के लिए कहा गया

वेद में जहाँ है वो करना वेद में कहा गया शाखा छेदन करने के लिए पेड़ काट कर लाने के लिए कहीं कुछ पशु कर्म हो वहाँ तो जैसे शास्त्र में कहा गया करना पड़ेगा उसको छोड़ करके नहीं करना है कुछ लोग को मांस खाने के लिए पशु लेकर देवी के पास देवी देवता के नाम पर मार कर खा लेते हैं कहते परमात्मा का अर्पण करते देवी को वो नहीं है जहाँ शास्त्रीय है उसको छोड़ करके अशास्त्रीय नहीं करना है ये सब लिए समान है अहिंसा

सकुल एवं वर्तयन ऐसे जब रहता है कब तक तो रहेगा या वाषम जब तक तो जीवित है तब तक शास्त्रीय मार्ग में चलेगा गृहस्थ भी यदि शास्त्रीय मार्ग में चाहेगा अपने गृहस्थ धर्म ठीक नियमत पालन करेगा तो भी ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कोई भी मुक्त हो जाएगा ज्ञान प्राप्त नहीं करे किन्दु अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करे

हार्द्र ब्रह्म की उपासना ब्रह्म की उपासना है शास्त्र सा, साध्य करे अर्थज्ञान प्राप्त करे नि, निरंतर अहिंसा व्रत पालन करे सत्य ब्रह्मचर्य आदि के साथ अपने आश्रम धर्म पालन करे ब्रह्म लोकम अभिसंपद्य ब्रह्म लोक प्राप्त करता है अर्चिरादि मार्ग से जाएगा कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक प्राप्त करने पर वहाँ रहेगा जब ब्रह्मणा सहते सर्वे

संप्राप्ति प्रति संचरे परश शांति कृता परम पदम ब्रह्मा जी के साथ उन्हीं ज्ञान हो जाएगा जो उपासना करके जाएगा कर्म करके जाएगा ज्ञान नहीं होगा तो फिर आएगा दीर्घ काल रहेगा वहीं ब्रह्म के साथ जो प्रलय काल होगा ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होगा तो ब्रह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्ति प्रति संचर प्रलय पर परश शांति पर आयु समाप्त होने पर कृता जिनको ज्ञान हो गया

तो शांति परम पदम परम पद को प्रवेश करते मुक्त हो जाते हैं इसको कहते क्रम मुक्ति नश पुनरावर्तते पुनरावृत्तें न पुनरावर्तते अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात ब्रह्म सूत्र में आता है ब्रह्म लोग प्राप्त करते अनावृत्ति आवृत्ति नहीं होती अन्यत्र बार बार जाना आना होता है अनावृत्ति शब्द कह करके न पुनरावर्तते इस प्रकार सांवेदी

छांद्योपनष की सप्ति हो ओ आप्याय मंगा व्ग्राणचु श्रोत्रमथो बलिंद्रििया चर्वाणी च ब्रह्मपनिषद सर्वं ब्रह्म निराकुआ मह्म निराको निराकणमस्त निराकण मे अस्त

तदात्मन य उपनिष्ध्मास्ते मयि सन ते मयि सन ओम शांति शांति शांति, शांति।